की बड़ा थोड़ा ठीक है आज सेमी फाइनल है कल फाइनल है विषय बहुत बाकी है सवाल है कि कैसे पूरा करें समय की मर्यादा है जो आपने खड़ी कर दी है सुबह आधा घंटा लेट एक घंटा लेट शाम को पांच बजे भागना तो ठीक है जितना हो सके हम प्रयास करेंगे विगत तीन दिन में तीन दिनों में आपके मन में जो भूत थे वो निकालने का प्रयास किया गया अभी दो भूत अभी बाकी है उनको भी निकालना पड़ेगा पहला भूत है छिड़काव करना ही पड़ता है दूसरा भूत है पानी और ये भूत आपके मन में कृषि वैज्ञानिकों ने भरे हैं। कृषि एक दावा करते हैं कि फसलों पर जो कीट आते हैं वो फसलों के दुश्मन होते हैं किसानों के भी दुश्मन होते हैं आप भी कहते हैं बिल्कुल ठीक है सही है नुकसान करने वाले कीट दुश्मन ही हैं, दोस्त थोड़ी आप भी वही कबूल करते हैं, लेकिन साथियों एक विषय वैज्ञानिक झूठ बोलते हैं, गलत बोलते हैं कि ये कीट फसलों के दुश्मन होते हैं। अभी तो उन्होंने गुमराह करके रखा है ऐसा नहीं होता वास्तविकता यह है कि फसल पर आने वाले कीट दुश्मन नहीं होते दोस्त होते हैं मित्र होते आप बोलेंगे क्या अटपटा बात कर रहे हो आप तीन दिन से हम सुन रहे हैं आप बोलते जा रहे हो उल्टा तिल्टा लेकिन जो कहूंगा सत्य कहूंगा जाहिर आह्वान है कुछ वैज्ञानिकों को, को पालेकर जी बोलते हैं झूठे सिद्ध करें जाहिर आहान है खुला चैलेंज साथियों ईश्वर ने किसी को किसी का दुश्मन बनाकर नहीं भेजा है हम हैं कि हम एक दूसरे के दुश्मन बन गए एक ही माँ के लड़के एक ही ईश्वर के बंदे आपस में झगड़ रहे हैं पैंसठ लाख सजीव है 65 लाख लैख द लिविंग बींग्स आर एग्जिस्टेड और ईश्वर ने सठ लाख सजीवों की अनेक खाद्य श्रृंखलाएं तैयार की है फूड चैंस अथव विदा में एक रुचा है जीवो जीव से जीवन जीव जुवा तो जाए थे हालांकि अथविदा में बहुत सारे रचनाकार अपनी रुचि रखे हैं रचना संपादन अथर् ऋषि ने किया है इसका अर्थ अथर् ऋषि बताते हैं कि एक जीव दूसरे जीव को खाता है क्योंकि वो उसका अन्न है खाद्य है और दूसरे का जीव अपने शरीर में विलीन करता है हिंसावादी तत्व तो ज्ञान है दर्शन है लेकिन प्रकृति में स्थित है अस्तित्व में है संताती ऋषि ने उत्तर मीमांसा में इसका अनु अर्थ दिया है इस ऋचा का तो बोलते हैं कि एक जीव दूसरे जीव को मदद करता है जीने के लिए समय आने पर खुद विलीन होता है उसके शरीर में दूसरे का जीव विलीन नहीं करता यह भी सच है अहिंसावादी दर्शन है दोनों अस्तित्व में है प्रकृति में अगर दोनों दर्शन अस्तित्व में है इसका मतलब है इन दोनों का निर्माता ईश्वर है ईश्वर ने हिंसा भेजी ईश्वर नहीं अहिंसा भेजी तो फिर क्या ईश्वर गलत है ईश्वर को गलत कहने वाला ईश्वर का बंदा कैसे हो सकता है अल्लाह का बंदा कैसे हो सकता है जबकि ईश्वर निर्मित व्यवस्था है इसका मतलब है वो स्वीकार्य है स्वीकार करना ही पड़ेगा चाहे माने ना माने यही आस्था है यही आध्यात्म है अगर शेर बकरी को खाता है भेड़ को खाता है आप बोलेंगे हिंसा है बोलेंगे ना क्या बोलेंगे आप शेर बकरी को खाता है हिंसा है हिंसा नहीं है अहिंसा है हिंसा है अगर बकरी को शेर खाएगा बकरी शेर को खाएगी तो हिंसा है अटपटा लग रहा है अटपटा लग रहा है ऊपर का ऊपर जा रहा है क्योंकि अभी तक जो सजीव साक, सगुन साकार रूप ईश्वर साक्षात् खड़ा है प्रकृति में उसके तरह तो आपने ध्यान ही नहीं दिया आपने ध्यान दिया मूर्ति में खोज रहे हो पूजा पाठ यज्ञ होम अरे कर्म है आध्यात्म है ये, ये तो आध्यात्म है इसमें ये तो कर्मकांड है ये खोज है ईश्वर की खोज रहे हो आप मिलने रहा आपको कैसे मिलेगा मैंने कल बताया था या परसों कि प्रकृति ईश्वर का संविधान है अगर ईश्वर को जानना है तो प्रकृति को जानो प्रकृति में जो भी अस्तित्व है में है वो ईश्वर का कानून है ईश्वर की इच्छा है खुशी में क्या है ईश्वर ने चार कानून बनाए हैं पहला कानून क्या है शाकाहारी केवल शाकाहारी करेगा पहला कानून क्या है शाकाहारी केवल शाकाहारी करेगा दूसरा कानून है किसी भी हालत में शाकाहारी मांसाह नहीं करेगा दूसरा कानून क्या है भगवान का किसी भी हालत में शाकाहारी मांसाहर नहीं करेगा तीसरा कानून है मांसाह केवल शाकाहारी प्राणी को ही खाएगा तीसरा कानून है मांसाह केवल शाकाहारी प्राणी को ही खाएगा और चौथा कानून है एक मास आदि प्राणी दूसरे मासादी प्राणी को नहीं खाएगा अब थोड़ी जांच ले मानो शुद्ध शाकाहारी प्राणी नहीं है मानव है मानो प्राणी के यूनिट से बाहर निकल गया अब प्राणी नहीं है मानव ये जो बोल रहे हैं कि मानव प्राणी गलत है झूठ है से अलग अवस्था वहां मानव की उच्चतम अवस्था रानी के ऊपर खुद ने बिठाया ईश्वर ने मानव को शुद्ध शाकाहारी बनाकर यहां भेजा है मानव के दा नखुन मानव का पंजा मानव का जबड़ा मानव के दांत मानव की आत सारा शरीर शुद्ध शाकाहारी प्राणी का है मानव का आचार शुद्ध शाकाहारी प्राणी का है मांसाह प्राणी दिन को सोता है रात को काम करता है शाकाहारी प्राणी रात को सोता है दिन में काम करता है मानव क्या है शाकाहारी शाका मासाहारी प्राणी को लाइट देकर लेकर जाना नहीं पड़ता मांसाहारी प्राणी को हाथ में कैंडल लेकर टॉर्च लेकर घूमने जाना नहीं पड़ता अंधेरे में उसको दिखाई देता है शाकाहारी प्राणी को अंधेरे में दिखाई नहीं देता उसको क्या लेना पड़ता हाथ में टॉर्च लेना पड़ता कभी शेर ने हाथ में टॉस देखा है आपके कभी आपने शेर के हाथ में टॉस देखा है बाहर चलते हुए घूमते हुए नहीं देखा मानो क्या है सहकार मास प्राणी बगैर तलवार या चाकू अथवा सूरी दूसरे पानी को फाड़ कर खा सकता है मानव करके दिखाइए बगल चाकू सुरी दूसरे पानी को फाड़ कर दिखाइए संभव है नहीं एक भी लक्षण नहीं है शाकाहारी प्राणी के अठारह लक्षण है इनमें से एक भी लक... मास के अठारह लक्षण है इनमें से एक भी लक्षण मानव में नहीं है शुद्ध शाकाहारी मानव है जिस एक बंदर का मूल रूप जिस एप से मानव बंदर विकसित हुआ यानी बंदर से मानव विकसित हुआ लाखों साल पहले वो बंदर आज भी कौन सा शाकारी है शाकाहारी आज भी शाकाहारी शाकाहारी प्राणी कभी भी भगवान के आदेश का उल्लंघन नहीं करता इतना बड़ा हाथी विशाल शरीर अचार ताकत बाहुबल मन में आया तो बड़ा रुख से झटके से उखाड़ कर सकता इतना बाहुबल शुद्ध शाकाहारी शुद्ध शाकाहारी हाथी के सामने मांस की रास लगा दे खाने को घास न दे मृत्यु को स्वीकार करेगा खाली पेट रहकर लेकिन मांस को स्पर्श नहीं करे नितास्त्र का पालन वही भगवान ने बनाया हुआ शुद्ध शाकाहारी मानो क्या क्या नहीं खाता आज क्या क्या नहीं खाता आ? वो मुर्गी खाता है वो पंच भी खाता है बकरी भी खाता है भेड़ भी खाता है गाय भी खाता है बैल भी खाता है भैंस भी खाता है है ना सुवर भी खाता है इतना सारा पेट नहीं भरता है तो कोयला भी खाता है चारा भी खाता है सड़के भी खाता है कारखाने भी खाता है मानो हो है हिम्मत मानो कहने की इसका मतलब है ईश्वर का आदेश है मानव ने शाकाहारी रहना चाहिए मानव ने मांसाहर नहीं करना चाहिए ये किसका आदेश है ईश्वर का आदेश है इसका मतलब है जो मांसार करता है वो ईश्वर में श्रद्धा रखता है आस्था रखता है रखता है नहीं रखता वो कौन है आध्यात्मिक है या पाखंडी है कौन है यहां बैठे हुए छोड़कर कौन तो है नास्तिक है पाखंड पाखंड शुद्ध पाखंडी विशुद्ध पाखंडी छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए मास छोड़ दीजिए ईश्वर के खिलाफ बगावत शाम को मंदिर में जाते हो थोड़ी लज्जा नहीं आती छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए साथियों जब आप एक किलो मांस खाते हो आठ किलो अनाज मिलने से भूखे लोगों को वंचित करते हो एक किलो मांस निर्माण करने के लिए जानवरों को आठ किलो अनाज खिलाया जाता है वो अनाज जो आज उनतालीस लोगों को मिलता नहीं भूखे पेड़ सोते हैं भारत में उनके हक का अनाज आप मास के रूप में बर्बाद कर रहे हो एक किलो मास निर्माण करने के लिए अठारह लीटर पानी चाहिए पानी बर्बाद कर रहे हो इतना ही नहीं जब बकरी खाते हो तो पर्यावरण का विनाश करते हो क्योंकि बकरी ये पौधों की डालियां काटती है पौधों को नुकसान करती है भेड़ को खाते हो तो भेड़ घास उखाड़ता है जंगल का घास उखाड़ती मिट्टी कैसी होती है मुक्त तो होती है अलग होती है और पानी के साथ बैकल जाती है पर्यावरण का विनाश भूमि का विनाश मांसाह एक मांसाह मानुस जो जमीन पानी पर्यावरण का विनाश के लिए सहायक होता है छोड़ दीजिए एक और धंधा छोड़ दीजिए गांव में कोई प्राणी मरता है गांव के बाहर फेंक दिया जाता है और मरे हुए प्राणी का मांस लोचने के लिए वहां कौन आते हैं कौन आते हैं गीत आते हैं और आप मरे हुए मुर्गी का मांस खाते हो मरे हुए भेड़ बकरी का मांस खाते हो आप कौन हो क्या से क्या बनाया खुद को मिस्टर गीत किस योनि में न कर हो आप खुद को किस योनि में मानो तो नहीं हो आप मानव वही है जो शाकाहारी है तो आप कौन हो भी मानव तो नहीं हो आप कौन हो ये दानवे सर्टिफिकेट दे दिया <laughs> छोड़ दीजिए साधे छोड़ दीजिए ईश्वर के कानून है उसका पालन करना ही आध्यात्म महासारी प्राणी शाकाहारी प्राणी को ही खाएगा इसके पीछे भगवान का उद्देश्य है कि शाकाहारी प्राणियों की संख्या नियंत्रित रहे अगर यह भगवान कानून नहीं बनाता आज सारे जंगल में हिरन होते सारे जंगल में प्राणी होते आपके घर में एक दाना भी नहीं आता एक दाना भी नहीं आता ना इसका रूके बेटे और भगवान पर तो आशंका जताते हो भगवान से विद्वान हो आप भगवान की हर बात सुनियोजित सुन्यंतित होती है उसके पीछे आम हमारी भले का उद्देश्य होता है हमारी भले करने का साथियों ईश्वर ने दो तत्व बनाए हैं एक है देवत्व दूसरा है राक्षस तत्व एक है अंदर का भगवान एक है अंदर का राक्षस दोनों अंदर ही है एक साथ ही है आप किसको उजागर करते हो इस पर आपका व्यक्ति निर्भर होता है अंदर के राक्षस को दबाकर अंदर के भगवान को आप अगर ऊपर उठाते हो तो आप संत बनते हो और अंदर के संतत्व को भगवान को दबाकर अंदर का राक्षस ऊपर लाते हो तो कौन बनते हो क्या बनते हो है? क्या बनते हो हैवान बनते हो राक्षस बनते हो मालूम तो था मालूम तो है क्यों बन रहे हो क्यों बन रहे हो अंदर के राक्षस को दबाकर अंदर के ईश्वर को ऊपर उठाना ही आध्यात्म है दूसरा कुछ नहीं ये लड़ाई बाहर की नहीं है ये बाहर की लड़ाई बंद कर दीजिए लड़ाई की बाहर की नहीं है लड़ाई अंदर की है लड़ाई अंदर की हमारे खरे दुश्मन ये षड रूप है बाहर का कोई दुश्मन हमारा नहीं है अंदर के षड रूप या हमारे अंदर के जो दुश्मन है चांदाल चौकड़ी वो खड़े दुश्मन है लड़ाई अंदर की है बाहर की लड़ाई क्यों खेल रहे हो साथियों अगर ऐसा है तो फसलों पर कीट क्यों आते हैं आपके मन में सवाल होगा अगर ये भगवान की सारी व्यवस्था है तो हमारे पेड़ पौधों पर कीट क्यों आते हैं स्टेज पर ये क्यों आता है इसके पीछे भी भगवान की इच्छा वो भी सुनना चाहता है इसका कारण है कोई भी कीट निमंत्रण पत्रिका क्या बोलते हैं आप इन्विटेशन कार्ड को हाँ, निमंत्रण पत्रिका मिले बगैर नहीं आता पौधे निमंत्रण पत्रिका भेजते हैं बाद में कीट आते हैं आप बोलेंगे ये क्या मार रहा है और ये गड़बड़ हो गई होकर निमंत्रण पत्रिका भेज रहा है आप क्या बोल रहे हो उल्टा बिल्टा उल्टा पुल्टा लग रहा है आपको लेकिन सच है साथियों सच है इसके लिए छह साल मैंने गुजारे हैं अनुसंधान में तब बोल रहा हूं होता क्या है जब आप यूरिया डालते हो यूरिया का पानी के साथ संयोग हुआ तो उससे अमोनिया का निर्माण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड। जड़े अमोनिया नहीं लेती जड़ों को नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में नहीं चाहिए नाइट्रेट के रूप में चाहिए तो कुछ जीवाणु प्रकार हैं, जैसे नाइट्रोसोमोनास है नाइट्रोबाक्टर है वो अमोनिया का रूपांतर नाइट्रेट में करते हैं अब जो शंकर बीज होते हैं या जनुक अभियान रूपांतरित बीज होते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड उनकी जड़ों को एक गलत आदत होती है आवश्यकता से अधिक लेने की जैसे आप लोगों को है क्या करते हैं जड़े जड़े को अगर संकर बीज होते उन्नत बीज होते हैं जो आपकी यूनिसिटी आपको देती है या जीएम बीज होते हैं इनके जड़ों को आवश्यकता से अधिक संग्रह करने की आदत होती है अगर जड़ों को 10 ग्राम नाइट्रेट चाहिए वो ये 30 ग्राम लेंगे जड़े अब आवश्यकता 10 ग्राम की है भूमि से उठाया तीस ग्राम 10 ग्राम खर्च हुआ बाकी जो 20 ग्राम लिया अतिरिक्त तो, वो कहा संग्रहित करती है ये जो हमारी कोशिकाएं होती है पत्तों की या शरीर की दो कोशिकाएं के बीच में खाली जगह होती है जिनको बोलते हैं इंट्रा सेल वैक्यूएल्स यहां वो संग्रहित करते हैं नाइट्रेट कोशिका के अंदर एक खाली जगह होती है इंट्रासेड्यूल वैक्यूएल्स इसमें वो नाइट्रेट संग्रहित होता है जब आप वर्मी कंपोज़ डालते हो वो खतरनाकों का घात उसमें जो कैडमियम होता है खतरनाक जड़ वो जड़े उठाती है और वो कहां संग्रहित होता है यही संग्रहित होता है जब आप एंडोन चिड़कते हो या जहरीली कीटनाशक दवाए और आप सब्जियाँ मार्केट में ले जाते हो फल ले जाते हो बेचने के लिए शहर की माता वो खरीदती हैं, घर में लाती हैं और फलों को सब्जियों को दो तीन पानी से धोती है उनको लगता है कि जो जहर है वो पानी से निकल जाएगा लेकिन ऐसा नहीं होता ऐसा नहीं होता जैसी आप खतरनाक रासायनिक कीटनाशक दवाएं छिड़कते हो विदिन सेवन सेकंड सात सेकंड के अंदर वो अंदर सोख ले जाते हैं जहर और वो जहर कोशिका तो में जो वसा होता है वसा यानी फैट क्या बोलते हैं उसको फैट वो फैट में संग्रहित होता है इसका मतलब है जब जब भी आप रासायनिक खाद डालते हो कीटनाशक दवा छिड़कते हो या हर्मी कंपोज डालते हो कैलमियम आसनिक ये नाइट्रेट ये खतरनाक जहर शरीर में संग्रहित होते रहते हैं यह बाहर की वस्तु है शरीर में संग्रहित हुई प्रकृति का एक सिद्धांत है कोई भी शरीर चाहे मानव का हो प्राणी का हो या वनस्पति का बाहर की वस्तु अपने शरीर में प्रवेश करने के लिए मना करता है स्वीकार नहीं करता बाहर की वस्तु जैसे मैं एक दूंगा आप पति पत्नी तीर्थ यात्रा चले गए कुछ दिन के बाद वापस आते हैं घर का ताला खोलते हैं, आपकी गृहिणी जैसी अंदर प्रवेश करती है पहला काम करती है साड़ी का पल्लू अपने मुंह पर बांध देती है झाड़ू लेती है और झाड़ने लगती है जैसे झाड़ने लगती है धूल उड़ती है और धूल आपके नाक में घुसती है जैसे धूल नाक में घुसी की प्रतिक्रिया क्या होती है आज क्योंकि बाहर की वस्तु शरीर सहन नहीं करता वो क्या करता है बाहर फेंकने का प्रयास करता है। उसी तरह अपने पौधों के शरीर में ये सारे जहर गए हैं ये मिलीटेंट घुस गए हैं पाकिस्तान से आज शरीर क्या बोलता है इसको बाहर निकालना है तो फिर इन्विटेशन कार्ड भेजता है निमंत्रण पत्रिका किसको कीटो को कि भाई जासीड वो हरा हरा घोड़ा छोटा छोटा उड़ता है और डंक मारता है रस रसता है मिस्टर जासिड आप आइए वो काला काला है ना चुस्ता है आप आइए व्हाइट फ्लाई आप आइए वो इले आप आइए ये पाकिस्तानी मिलिटेंट अंदर घुस गया है उसको बाहर निकालिए और निमंत्रण पत्रिका मिलने के बाद ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी हमारे कीट आते हैं मारते है, रस चूसते सारा जब बाहर निकालता है तब कई शरीर स्वस्थ होता है आप बोलेंगे भाई ये उल्टा पिल्टा हो रहा है कुछ समझ भी नहीं आ रहा है ऐसा कभी होता है क्या ऐसा कभी होता है क्या आपके अभी दिमाग में नहीं बैठ रहा है क्योंकि क्योंकि आस्था नहीं है ईश्वर की व्यवस्था में आस्था नहीं है नास्तिको मैं उदाहरण दूंगा अगर एक उसी वैज्ञानिक कहते हैं दावा करते हैं कि ये कीटक दुश्मन है नुकसान करते हैं मेरा सवाल है उनको जंगल में कीटों का नुकसान क्यों नहीं है जंगल में बीमारी क्यों नहीं है पौधों पर खेतों के मेड़ पर पौधे होते हैं उसमें बीमारी क्यों नहीं उसमें कीट क्यों नहीं है यहां छिड़काव नहीं है इन पौधों पर बीमारी क्यों नहीं है कीट क्यों नहीं है हमारे 40 लाख जो भी खेती करते हैं, हमारे खेतों पर पौधों पर कीट क्यों नहीं है बीमारी क्यों नहीं है उनके पास कोई जवाब नहीं है हमारे खेतों में हमारे फसलों पर कीट नहीं आते बीमारी नहीं आती जंगल में कीट नहीं आती बीमारी नहीं आती इसका कारण है इसका कारण है कि जंगल में हमारे खेतों में यूरिया डाला नहीं जाता फर्मी कंपाउंड डाला नहीं जाता एंडोसलफान छिड़का नहीं जाता इसका मतलब है बाहर का मिलिटेंट अंदर घुसने का सवाल ही पैदा नहीं होता अगर बाहर का मिलीटेंट घुसने घुसता ही नहीं तो कीटों को बुलाने की आवश्यकता ही छिड़काव करने की भी आवश्यकता नहीं, नहीं ख्याल मैं दिमाग में से छिड़काव निकाल दीजिए दिमाग में से छिड़काव निकाल दीजिए कोई आवश्यकता नहीं कोई आवश्यकता नहीं कोई आवश्यकता एक षड्यंत्र है षडयंत्र ऐसे संकल्प बीच निर्मित किए गए जो रासायनिक खाद डालने के बजाय बढ़ते ही नहीं प्रतिरोध शक्ति खत्म होती है तो कीट आएंगे उनको बुलाया जाता है ताकि आप बीज भी खरीदे रासायनिक खाद भी खरीदे और कीटनाशक दवा भी खरीदे तो देश का पैसा कहाँ जाए यूरोप अमेरिका जाए यूरोप अमेरिका जाए एक खतरनाक षडयंत्र कृषि वैज्ञानिकों का ख्याल तो साथियों दवा छिड़कने की आवश्यकता ही नहीं है लेकिन अगर मैं ऐसा कहता तो कोई मानेगा नहीं ऐसे कैसे संभव है दवा छिड़कने की आवश्यकता नहीं कुछ भी बोल रहे हो आपका मन नहीं मानेगा आपका मन नहीं मानेगा इसलिए मैं कुछ दवाएं लिख कर, कर दे रहा हूं इसलिए मैं कुछ दवाएं लिखकर दे रहा हूं वो फसलों पर छिड़कने के लिए नहीं आपके दिमाग पर छिड़कने के लिए क्योंकि साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट चाहिए आपको वो देने के लिए लिख रहा हो लिखिए कीड़ नाशक दवाएं नाशी दवाएं पहला है निमास्त्र निम मिसाइल निम मिसाइल निमास्त्र लिखिये निमास्त्र कैसे तैयार करें 200 लीटर पानी ले 200 लीटर पानी ले 20 लीटर गौमूत्र डालें देशी गाय का ही गौमूत्र बैठे बैठे 20 लीटर गौमूत्र डालें दो किलो देशी गाय का ताजा गोबर मिलाइए उंगलियों से इस पानी में दो किलो देशी गाय का ही ताजा गोबर उंगलियों से मिलाए दस किलो नीम की छोटी छोटी डालियाँ पत्ते समेत टुकड़े करके डालिए दस किलो नीम की छोटी छोटी डालियाँ पत्ते समेत टुकड़े करके कर डालिए तो घोली है लकड़ी से घोली है क्लॉकवाइज घड़ी के कांटे घूमते हैं इस दिशा में छाया में 48 घंटे रखें। छाया में 48 घंटे रखें। दिन में दो बार एक मिनट के लिए घोले सुबह शाम सुबह शाम दिन में दो बार एक मिनट के लिए घोले अगर नीम के पत्ते नहीं मिलते तो 10 किलो निम्बोली की पाउडर सूखी हुई नींबूली की पाउडर वो तो नीम के फल बोलते क्या बोलते हैं आप उसको निम्बूली की पाउडर 10 किलो अगर पत्ते नहीं मिलते तो उस पर रोशनी न पड़ने दे सूरज की और बारिश का पानी न गिरने दे 48 घंटे के पश्चात उसको कपड़े से छान ले भंडारण करें उसकी भंडारण क्षमता छह महीने की होती है एक्सपायर डेट सिक्स मंथ मिट्टी के मटके में बहुत ही बढ़िया उसकी क्वालिटी मिलती है भंडारण की नहीं तो सीमेंट के हथ में भी रख सकते हैं काँच के बर्तन भी रख सकते हैं प्लास्टिक के कैन में भी रख सकते हैं बैरल में भी रख सकते हैं लेकिन तांब्र पातम का उपयोग न करें का पाथुर का उपयोग न करें इससे रस चूसने वाले कीट का नियंत्रण होता है इससे रस चूसने वाले कीट सकिंग पेस्ट इनका नियंत्रण होता है इसमें पानी नहीं मिलाना है छिड़कते समय इट इज नॉट ए स्टॉक सोल्यूशन इसमें छिड़कते समय पानी नहीं मिलाना है एक एकड़ के लिए दो सौ लीटर निमास्त्र पूरा छिड़क देना है As it is। 200 सौ लीटर निमास्त्र एक एकड़ के लिए छिड़कना है उसमें पानी नहीं मिलाना है मैं बार बार कह रहा हूं इससे क्या नियंत्रित होती है इल्ली आपने सकिंग शकिन यानी रसोषक किट लेकिन जो इल्लियां होती है इल्ली को क्या कहते हैं आप सु पत्ते खाने वाली वो नियंत्रित नहीं होती इससे इलिया नियंत्रित नहीं होती रस शोषक किट नियंत्रित होते इलियो के लिए दूसरा एक देता हूं मैं लिखकर वो लिखिए उसका नाम है ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र ब्रह्मोज मिसाइल ब्रह्मास्त्र देखिये 20 लीटर गौमूत्र लीजिए देशी गाय का ही चाहिए 20 लीटर गौमूत्र उसमें दो किलो नीम के छोटी छोटी डालियां पत्ते समात टुकड़े करके उसकी चटनी बनाइए डालिए दो किलो नीम की छोटी छोटी डालियां लीजिए पत्ते समेत उसके टुकड़े करें टुकड़े करने के बाद उसकी चटनी बनाएं और चटनी डालें चटनी बोलते क्या क्या बोलते हैं आप चटनी हाँ वो तो करंज मालूम है करंज हां पोंगे मिया पिन्नाटा बॉट निकाल दिया मैं हां दो किलो करंज के पत्ते डालिए चटनी करके दो किलो करंज पोंगे मिया पिन्नाटा आपके गांव में मालूम है लोगों को पूछे बूढ़े बुढ़े लोगों को दो किलो करंज के पत्ते की चटनी पोंगे मिया पिन्नाटा पीओ एन जी एम आई ये आई डब्लू एन ए टी ए पोंगेमिया पिन्नाटा किसी टेक्नोनॉमिक स्टैप पूछे वो बताएगा आपको हो मालूम है सीताबल बोलते क्या शरीफा बोलते हाँ दो किलो शरीफा के पत्ते की चटनी कस्टर्ड एप्पल दो किलो शरीफा के पत्ते की चटनी शरीफा सीताफल क्या बोलते हैं आप नहीं सीताफल कद्दू नहीं कद्दू नहीं पपीता नहीं पपीता नहीं हा इसको क्या कहते हैं हाँ बस वही वही जो है वही जो है वही लिखिए दो किलो सरीपा के पत्ते की चटनी ये सीताफल है हाँ कलाअंश क्या होता है नदी नालों के किनारे बड़ा हरा हरा वृक्ष होता है उसके बीज होते हैं निम्बुल जैसे बीज का तेल निकालते हैं कीटनाशक के रूप में उसका जो खल्ली है खेतों में डालते हैं हाँ, जो, जो बोले नहीं अलंट अलग है अरंड अलग है ऐसे ऐसे पत्ते होते हैं यहां है देखा है मैंने नहीं बाद में मैं विकल्प दूंगा लिख लीजिए आप मैं विकल्प दूंगा हाँ ये तो मालूम है सीधा बोल मालूम है हाँ कैस्टल को क्या बोलते हैं अंडी अरंड, हाँ दो किलो अरंड के पत्ते की चटनी दो किलो अरंड के पत्ते की चटनी हाँ एक लंबा फूल होता है धतुरा हाँ दो किलो धतुरे की पत्ती की चटनी दो किलो धतूरे की पत्नी की चटनी पत्ते की हाँ इनमें से कोई मिलता नहीं तो एक विकल्प देता हूं पास में से अगर कोई मिलता नहीं तो आम के पत्ते की चटनी दो किलो आम के पत्ती की चटनी दो किलो अगर ये पांच में से कोई मिलता नहीं तो पांच चाहिए छह में से कोई पांच चाहिए कितने हो गए छह हो गए ना उनमें से कितने लेना है पांच हाँ देखिए चटनी चटनी बनाने के लिए मिक्सर नहीं उपयोग में लाना है ग्राइंडर नहीं उपयोग में लाना है क्योंकि उसमें बहुत तापमान बढ़ता है औषधी तत्व अल्कोलाइड्स होलाटाइल होते है उड़नशील होते ज्यादा हीट बढ़ने से उड़कर चले जाते हैं, इसलिए मिक्सर नहीं चलेगा ग्राइंडर नहीं चलेगा कैसे करना है सिलबट्टा सिलबट्टा दूसरी बात चटनी बनाते समय वहां कोई महिला उपस्थित नहीं होना चाहिए परिणाम नहीं मिलेगा आपको खुद को करना है ये ये बहुत आवश्यक चलता है नहीं तो आप ऑर्डर दोगे ऑर्डर नहीं चलेगी वो आपका ऑर्डर देंगी चलो चटनी खिलाओ ठीक है ना हाँ हाँ बाद में उसको मिलाइए गई चटनियां डालिए पांच प्रकार के उसको गोली लकड़ी से गोली है उसको नहीं महिला उपस्थिति नहीं होना चाहिए वहां <laughs> नहीं तो आप दूर उसका लाभ गलत लाभ लोगे ठीक है हाँ ढक्कन रखे स्टील का ढक्कन रखे या कोई चर्मन का उसके ऊपर ढक्कन रखे प्लेट होती है ना प्लेट उसको उबालिए उसको आग लगाइए उबालिए लगाता चार बार उबालिए आने दे लगाता चार बार उबालिए आने दे कैसी आ, मैं बताता हूं आपने आग लगा दी ये उबाली ऊपर आई है ना उबाली ऊपर आई तो लकड़ी पीछे लकड़ी पीछे तो उबाली नीचे उबाली नीचे तो लकड़ी आगे उबाली ऊपर कितने बार करना है चार बार नहींटर से नहीं ये हीटर आ गया वो गैस आ गया सत्यानाश हो गया ठीक है हाँ शांत रहिए बाद में चाय उबाले के बाद वो उठाइए ठंडा होने दीजिए ठंडा होने दीजिए अड़तालीस घंटे ठंडा होने दीजिए अड़तालीस घंटे ठंडा होने दीजिए दिन में दो बार एक मिनट के लिए घोलिए। 48 घंटे के बाद उसको कपड़े से छान ले 48 घंटे के बाद उसको कपड़े से छान ले ंडारण करें, छह महीने तक उसका उपयोग कर सकते हैं एक्सपायरेड सिक्स मंथ यू कैन यूटिलाईज छह महीने तक उसका उपयोग कर सकते हैं बीस लीटर पानी बोला है? इनका ख्याल कहां है राय बदल भी आया आए शायद देहा यहा है मन उधर है गांव में हा लिखे 200 लीटर पानी 200 लीटर पानी 6 लीटर ब्रह्मास्त्र 200 लीटर पानी 6 लीटर ब्रह्मास्त्र हाँ प्रत्य ठीक है अब इसे इल्लिया नियंत्रित होती है लेकिन चने के घाटे में जो इल्ली है अंदर वो नियंत्रित नहीं होती अगर के फल्ली में अंदर है वो इल्ली नियंत्रित नहीं होती बाहर की होती अंदर की नहीं अंदर की इल्लियों के लिए नई दवा लिख कर देता हूं अंदर की इल्ली के लिए नई दवा अग्नि अस्त्र, अग्नि मिसाइल अग्नि अस्त्र, अग्नि मिसाइल 20 लीटर गौमूत्र लीजिए 20 लीटर गौमूत्र उसमें तीन किलो नीम के पत्तों की चटनी उसमें तीन किलो नीम के पत्ते की चटनी आधा किलो तम्बाकू पाउडर आधा किलो तम्बाकू पाउडर डालिए तम्बाकू कौन कौन खाते हैं कौन कौन खाते हैं नहीं अच्छा है खाना अच्छा है कौन कौन खाते हैं? डर लग रहा है डर लग रहा है ठीक है <laughs> आधा किलो तीखे हरे मिर्च की चटनी आधा किलो तीखी हरी मिर्च की चटनी मिर्च तीखी चाहिए एक एक खाकर देखिए आधा किलो तीखी हरी मिर्च की चटनी पाओ किलो 250 ग्राम देसी लहसुन की चटनी देशी लहसुन तीखा पाओ किलो 250 ग्राम देशी लहसुन की चटनी है ना अब इसको घोलिए लकड़ी से घोलिए ढकन धके चार उबाले आने दे ब्रम्मा से जैसी लगातार लगातार चार उबाले आने दे जैसे ब्रह्मास्त्र को आने दी नीचे रखे ठंडा होने दीजिए 48 घंटे नीचे रखे 48 घंटे ठंडा होने दीजिए दिन में दो बार घोलिए सुबह शाम एक मिनट के लिए एक मिनट के लिए घोलना है 48 घंटे के उपरांत उसको कपड़े से छान ले 48 घंटे के उपरांत उसको कपड़े से छान ले भंडारण करें तीन महीने तक उसका उपयोग कर सकते हैं। थ्री मंथ एक्सपायर डेट दो लीटर पानी 6 लीटर अग्निअस्त्र 200 लीटर पानी 6 लीटर अग्नि अग्निअस्त्र अब इसमें क्या हो गया कि तीन प्रकार की दवाइया बनाई हमने है ना एक रस शोषक कीटों को क्या दिया निमास्त्र इलियों के लिए कौन सा ब्रह्मास्त्र अंदर की छिपी हुई इल्लियों के लिए अग्निस्त फिर याद में आया कि किसानों को तीन तीन दवा बनाने के पहले सिवाय अगर हम एक ही दवा देते हैं तो तीनों के लिए तो फिर अलग अलग प्रयास करना नहीं पड़ेगा फिर तीन साल के प्रयास के बाद एक दवा तैयार बन गई जो आप में मैं लिख कर देना चाहता हूं वो सबके लिए है दश परनी अर्क दश परनी अर्क दश परनी अर्क बहुत ही बढ़िया दवाई है दश परनी अर्क अर्क बोलते हैं कशा बोलते हैं आप अर्क अर्क ख 200 लीटर पानी लीजिए 200 लीटर पानी लिया शांति से लिखे ये थोड़ा लंबा है इसमें 20 लीटर गोमूत्र डालिए 20 लीटर गोमूत्र दो किलो देशी गाय का ताज़ा गोबर मिलाइए दो किलो देशी गाय का ताज़ा गोबर मिलाया दोस्तों सौ ग्राम हल्दी की पाउडर 200 ग्राम हल्दी की पाउडर 500 ग्राम अदरक की चटनी आज आला बोलते कि अदरक बोलते आप हाँ अदरक की चटनी 500 ग्राम अदरक नहीं मिला तो 200 ग्राम सोंठ पाउडर सोंठ सोंठ क्या बोलते हैं आप सौठ अदरक हाँ। नहीं मिला देशी अदरक तो सोंठ की पाउडर 200 ग्राम अदरक के जगह में उसको घोलिए लकड़ी से घोलिए लकड़ी से घोलिए बोरी से ढके और रखे रात भर बोरी से ढके और किलवन क्रिया के लिए रात भर रखें। दूसरे दिन सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग दूसरे दिन सुबह एक किलो तंबाकू पाउडर डालिए एक किलो तम्बाकू पाउडर एक किलो तीखे हरी मिर्च की चटनी एक किलो तीखी हरी मिर्च की चटनी आधा किलो देसी लहसुन की चटनी लकड़ी से ठीक से घोलिए लकड़ी से घोलिए बोरी से ढके 24 घंटे रखे लकड़ी से गोले, बोरी से ढके रात भर रखे 24 घंटे रखे तीसरे दिन सुबह थर्ड डे मॉर्निंग दो किलो नीम की छोटी छोटी टनिया पत्ते समेत टुकड़े करके डाल दिए चटनी नहीं बनाना है पत्ती डालना है दो किलो नीम की छोटी छोटी टहनिया पत्ते समेत टुकड़े करके डाल दीजिए दो किलो करंज के पत्ते डालिए चटनी डालना है पत्ते केवल दो किलो करंज के पत्ते करंज पोंगे मिया पिन्नाटा आप लिखिए केवल लिखिए बाद में मैं ऑप्शन देता हूं उसके पूरे विकल्प देता हूं दो किलो सीताफल के पत्ते अभी लिखा ना पहले शरीफा क्या बोलते उसको आप सीताबल दो किलो सीताबल के पत्ते दो किलो अरंड के पत्ते टुकड़े करके डालिए बड़े टुकड़े बड़े पत्ते होते हैं दो किलो अरंड के पत्ते टुकड़े करके दो किलो दतुरा के पत्ते दतुरा इनोक्सिया दतुरा दो किलो पत्ते दो किलो बिल्व पत्थम बेल के पत्ते दो किलो बेल के पत्ते बेल मालूम नहीं कमाल है बेल मालूम नहीं आप लोगों को क्या मालूम है फिर अच्छा अच्छा अच्छा हाँ लिखिए दो किलो देसी गेंदा के पंचांग दो किलो देसी गेंदा के पंचांग पंचांग माने जड़े तना डालिया पत्ते फूल टुकड़े करके डाल दीजिए पंचांग माने पांच अंग कौन कौन से जड़े तना तना बोलते हैं ना क्या बोलते हैं आप शाखाएं पत्ते और फूल इनके टुकड़े देशी गेंदा आप पूरा पौधा उखाड़ कर टुकड़े करके डालना है पूरा पौधा उखाड़ना नहीं होता है तो हमको बुलाइए शांति देखे दो किलो तुलसी की डालिया पत्ते समेत मंजरी मंजिरी समत है फूलो सकट तुकड़े डालिए, कृष्ण तुलस तुलसी की दो किलो डालिया पत्ते समेत फूल समेत मंजरी समत टुकड़े डालिए ठीक है ये कनेर मालूम है कनेर हाँ भगवान जी के क्षेत्र पर फूल डालते हैं पीला हो या लाल कोई भी लिया दो किलो कनेर के पत्ते दो किलो ियर के पत्ते गुड़ल मालूम है गुड़ल मालूम है हाँ दो किलो गुड़ल के पत्ते जासवन बोलते हैं बिस्कस वो आख मालूम है आख वो जा पत्ता होता है उसमें दूध होता है फूल बजरंगबली के गले में डालते हैं हाँ दो किलो आग के पत्ते मंदार मंदार हुई रुचिक संस्कृत में उसको मंदार कहते हैं रुचिक कहते हैं दो किलो मंदार के पत्ते टुकड़े करके डालिए दो किलो आम के पत्ते दो किलो आम के पत्ते दो किलो अमृत के पत्ते अमृत बोलते क्या बोलते हैं आप हा अमृत दो किलो अमृत के पत्ते दो किलो अनार अनार दाइम्बे क्या बोलते हैं आप दो किलो अनार के पत्ते दो किलो सहजन के पत्ते सहजना मुनगा क्या बोलते आप वो दमस्टिक लंबी लंबी फंडी होती है सहजन कुछ लोग देख रहे केवल ठीक है शांति शांति शांति कडु करेला मालूम है कटू करेला हाँ कड़वा करेला के पत्ते दो किलो देशी छोटा होता है कड़वा करेला के पत्ते दो किलो देशी पपीता के पत्ते दो किलो कितने पत्ते हो गए कुल कितने हो गए आ अठारह सत्रह सोलह और पंद्रह वाले कौन है सोलह वाले है सत्रह वाले है अठारह वाले है उन्नीस वाले कोई है पंद्रह ये क्या लोकसभा है लोग सब क्या कोई एक आंकड़ा आएगा ना कुल पत्ते कितने हैं इसका एक तो आंकड़ा आएगा सत्रह आपका सत्रह इतना पंद्रह है, पन रहा है। तो अभी माफ रहे हो अठारह अरे ये अठारह कहां से आ गए ठीक है ठीक है हम क्या करेंगे एक कमिटी की स्थापना करेंगे छह साल के बाद उसकी रिपोर्ट आएंगे और जांच कमिटी की स्थापना करेंगे ना ठीक है हा इन में से कोई दस ले झगड़ी की बात नहीं इन अठारह में से कोई दस यानी टेन ये जो अठारह सत्रह है इनमें से, इन से कोई दस ले इन में से कोई दस ले कितने लेना है दस ना? अब उनको डाल दीजिए उसमें पानी में डाल दीजिए दो सौ लीटर पानी लिया ना उसमें सब डाला था उसमें क्या क्या डाला आपने हल्दी डाला उसमें सब कुछ डाला गोमूत्र डाला सबने डाला न उसमें उसको क्या करे पत्तों को पानी में दबा दे लकड़ी से दबा दे अंदर जाना चाहिए बोरी से ढके बोरी से ढके छाया में रखे बोरी से ढके छाया में रखे तीस से लेकर चालीस दिन रखे दिन से लेकर चालीस दिन तक रखना है रोज दो बार सुबह शाम एक मिनट के लिए घोलिए रोज सुबह शाम एक मिनट के लिए घोलिए एक मिनट के लिए गोलना है रोज सुबह शाम हो गया चालीस दिन के बाद कपड़े से छान ले चालीस दिन के बाद कपड़े से दो बार छान ले पतला कपड़ा लेना है और भंडारण करे छह महीने उसका ऊपर कर सकते हैं। भंडारण क्षमता छह महीने की 200 लीटर पानी 200 लीटर पानी छह से लेकर 10 लीटर 10 पर नियलकर छह से लेकर दस लीटर दस पर नहीं अर्क छह से लेकर दस लीटर अभी हो गया हा इसमें कोई शंका है क्या बताइए इसमें कोई सवाल शंका तुम ठीक से आगे बढ़ सकते हैं, कितने दिन तक छह महीने तक रख सकते हैं, हाँ स्प्रे बाद में बताएंगे हाँ वो बाद में बताएंगे ना मैंने बताया ना कौन से किसके लिए काम करता है ये जो रस शूषक कीट है उसके लिए पहला निमास्त्र इल्लियों के लिए अग्निअस्त्र अंदर की छुपी हुई इल्ली को बाल की ब्रह्मास्त्र है, है।, है। इसीलिए यदि शायद अभी आए हैं अभी आए हैं मुझे मालूम था ये सवाल आने वाला इसलिए पहले ही में दे दिया ठीक है हाँ साथियों प्लीज की साइलेंट बाद में मैं बताता हूं बाद में फसल पर जाएंगे तब सब बताएंगे अब का ब्रेक चाहिए। हाँ पांच मिनट का ब्रेक बाद में आगे बढ़ेंगे बढ़े प्रत्येक एक सौ पचास लीटर पानी दस लीटर को प्रत्येक एकड़ 150 लीटर पानी 10 लीटर गौमूत्र 21 दिन के बाद तीसरा छिड़काव दूसरे छिड़काव के दूसरे छिड़काव के 21 दिन के बाद तीसरा छिड़काव प्रति एक 200 लीटर पानी 20 लीटर जीवामृत प्रति एक 200 लीटर पानी 20 लीटर जीवामृत 20 लीटर जीवामृत अपना गोमूत्र सॉरी गोमूत्र जीवामृत नहीं है गोमूत्र प्रति एक 200 लीटर पानी 20 लीटर गोमूत्र पहले 10 लीटर गोमूत्र लिखा ना नंबर दो में नंबर तीन में 20 लीटर गौमूत्र आखिरी छिड़काव फलों की स्थिति में फसल फलों की स्थिति में होती है उस समय प्रति एकड़ 200 लीटर पानी 20 लीटर गौमूत्र प्रति एकड़ दो लीटर पानी 20 लीटर गो वही रिपीटेशन ओगे अभी आपके पास फल के पेड़ होते हैं होते हैं ना आम होता है अमरुद होता है पविता होता है मौसम भी होती है लींबू होता है या बाकी सभी फल के पेड़ होते हैं आप पने को क्या लगाते हैं बोडो पेस्ट लगाते हैं लगाते हैं ना जैसे यहां लगाया है चूना मार दिया है बोडो पेस्ट लगाते हैं लगाते हैं ना बोटो पेस्ट बहुत महंगा होता है जीरो बजट है और बोटोपेस्ट से कोई सुरक्षा होती नहीं क्या होता है कि तने का छिलका फूटता है और छिलका तड़कने से उसमें से अंदर फंगस घुसते हैं और अंदर से पत्तों में जाते हैं नुकसान होता है इसके लिए एक दवा आपको लगाना है तने पर जो घर में तय करते हैं हम बहुत ही बढ़िया निंदन होता है बहुत ही छाल बिल्कुल बाहर नहीं निकलेगी स्मूथ रहेगा स्मूथ लिख लीजिए नीम मलम नीम मलम म मलम मलम बोलते क्या बोलते हैं आप मरम पहले जख्म करते हैं बाद में मलम लगाते हैं ना देखिए पचास लीटर पानी लीजिए पचास लीटर पानी इसमें 20 लीटर गोमूत्र डालिए 20 लीटर गोमूत्र, उसमें 20 किलो गोबर देशी गाय का देशी गाय का ही गोबर 20 किलो हा हाँ ताजा।, ताजा ताजा एक दो दिन का सात दिन तक ताजा ही होता है गोबर ताजा सात दिन तक ताजा ही होता है थोड़ा गीला रखना है बाकी कुछ नहीं। हाँ उसमें दस किलो नीम की टैनिया पत्ते समेत तोड़कर उसकी चटनी दस किलो नीम की टैनिया पत्ते समेत तोड़कर टुकड़ी गल की चटनी डाल दीजिए अथवा 10 किलो निम्बूली की पाउडर अथवा 10 किलो निम्बूली की पाउडर गया? अब उसको घोलिए लकड़ी से ठीक से घोलिए बहुत अच्छी तरह से घोलिए पूरा एकजु होना चाहिए खोल दिया बोरी से ढके छाया में रखे अड़तालीस घंटे बोरी से ढके छाया में रखे 48 घंटे दिन में दो बार सुबह शाम गोलिए दिन में दो बार सुबह शाम घोलते रहिए अड़तालीस घंटे के बाद वो तैयार हो जाएगा सात दिन तक उसका उपयोग कर सकते हैं सात दिन तक उसका उपयोग कर सकते हैं देखिए क्या करना है उसको कहां लगाना है तने को लगाना है लिखिए तने को बाहर से लगाना है फल पेड़ों के तने को बाहर से लिपना है तीन बार साल में तीन बार लगाना है का नक्षत्र में कृथिका नक्षत्र कृति का नक्षत्र नक्षत्र मालूम है मालूम है कब आता है कृति का देखिए मई महीने के पहले हफ्ते में कुछ पढ़ा है नहीं किस कमाल है भारतीय कहे तो भारतीय पंचांग मालूम नहीं कितनी खतरनाक बात है नक्षत्र है मई मई के पहले हफ्ते में ओके दूसरा हस्त नक्षत्र हत्ती नक्षत्र हस्त नक्षत्र सितंबर का आखिरी हफ्ता या अक्टूबर का पहला हफ्ता हस्त नक्षत्र कब आता है सितंबर का पहला हफ्ता आप लोग आखिरी हफ्ता सॉरी नहीं तो अक्टूबर का पहला हफ्ता अभी हस्त नक्षत्र चालू है अभी हस्त नक्षत्र चालू है और तीसरा है मकर संक्रांति का काल मकर संक्रांति का काल जब सूरज उत्तरायण की तरफ दौड़ रहे हैं शुरुआत करते हैं उस समय ठीक है कैसे लगाना है तने को लगा देना है, है ना बहुत ही बढ़िया तना स्मूथ रहेगा स्मूथ कोई छाल नहीं निकलेगी बात कोई बीमार नहीं आएगी बहुत बढ़िया क्वालिटी मिलेगी ठीक है ना अब लिखे फपुंदनाशक दवाए फपुंद नाशी दवाए आ? आ, पापलो को मैंने नाम नहीं लिया तो वो तो लेना ही था पापलो को भी लगा सकते हैं हाँ गन्ने को नहीं लगाना है गन्ने वाले बोलेंगे गन्ने का नाम नहीं लिया <laughs> गन्ने को नहीं लगाना है हाँ पपुन्न नाशी दवाई बुन्द नाशी दवाई क्या बोलते है उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं नाशी दवाई हिंदी में क्या बोलते हैं फंगीसाइड राइट लिखिए नंबर एक नंबर एक 200 लीटर पानी 200 लीटर पानी पानी बोला पानी आ गया 20 लीटर जीवामूत जीवामृत बढ़िया फंगिस साइड है दो लीटर पानी 20 लीटर जीवामृत जीवामृत तीन तरह का काम करता है कहते हैं ना कल बताया था नंबर एक एक तो जीवाणु का जामन है नंबर दो फंगिस साइड है नंबर तीन हारमोनल है संजीवक है नंबर चार एंटीवायरल है रोधक है चार तरह का काम करते हैं अद्भुत काम करते हैं नंबर दो लिखिए दवा नंबर दो फंगी साइड नंबर दो 200 लीटर पानी 6 लीटर खट्टी छाछ 200 लीटर पानी 6 लीटर खट्टी छाछ खट्टी छाछ भी उसी तरह तीन तरह का, का काम करती है साइड भी है हार्मोनल भी है एंटीवायरल भी है विषाणु रोधक भी है 200 लीटर पानी 6 लीटर खट्टी लस्सी नंबर तीन दवा जंगलों में मिली हुई सूखी कंडी पांच किलो ले जंगलों में गिरी हुई कंडी सुखी कंडी पांच किलो जंगल में गिरती है ना सुखी कंडी जंगल में जो कंडी गिरती है सुखी कंडी मिलती है ना पांच किलो ले कंडी माने सुखा हुआ गोबर क्या बोलते हो उसको अभी आप नहीं ठीक है ठीक है ठीक आपने ठीक है ठीक है ठीक है ठीक हाँ पास को लिया उसको बारीक करे पाउडर कर करे उसका उसका पाउडर करे उसका पाउडर करे, उसका पाउडर करे।, उसका पाउडर करे।, उसका पाउडर करे। पाउडर एक पोतली में बांधे कपड़े में उस पोतली को एक रस्सी बांधे उस पोतली को एक रस्सी बांधे एक लकड़ी के बीच में वो रस्सी बांधे, दूसरा सिरा रस्सी का दूसरा सिरा एक लकड़ी के बीच में बांधे, जैसे बोर्ड में लिखा है वैसे और वो पोतली दो सौ लीटर पानी में बीच में लटक फांसी दे उसको वो पोतली 200 लीटर पानी में 20 में लटक कर रखे 48 घंटे 48 घंटे रखे ठीक है ना अड़तालीस घंटे के बाद उस पोतली को निकाले निचोड़े अड़तालीस घंटे के बाद पोतली को पानी से निकाले और निचोड़े उसको और डुबोए और नहीं छोड़े तीन बार डुबोए तीन बार नहीं छोड़े ताकि उसका अर्थ उसमें पानी में आना चाहिए अब पानी लाल हुआ होगा थली को फेंक दे लाल पानी को कपड़े से छान ले कपड़े से छान ले छिड़काव करें सात दिन तक उसका उपयोग कर सकते हैं बहुत ही बढ़िया फंगिसाइड है बहुत ही बढ़िया अब आप कहेंगे भी जंगल की कंडी क्यों घर की क्यों नहीं इसका कारण है जंगल में चरते-चरते 32 प्रकार की वनस्पतियां खाती है आयुर्वेद कहता है कि हर वनस्पति औषधि वनस्पति है जो वनस्पति खाते वो सारा औषधि का अर्घ में आता है कंडी में आता है आपके घर में जो बंदी होती है 24 घंटे केवल आप पुआल डालते हो तो नहीं तो भूसा डालते हो उसमें औषधि तत्व नहीं होता इसलिए बाहर की कंडी ठीक है नंबर चार फंगिस साइड नंबर चार फपुंदनाशी दवा नंबर चार है पांच किलो पांच किलो क्या बोला 200 लीटर बोला ना वो पूरा 200 लीटर जो तैयार हुआ वही उसमें पानी नहीं मिलाना है तो कि कि ना पारा, पारा पार। हा हो सकता है क्यों नहीं तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल हो सकता बिल्कुल नील गाय को पालना है नील गाय को पालना है उसको पालना है उसको पालने से बहुत अच्छा काम होगा क्योंकि वो बहुत नुकसान करती है देखिए नंबर चार एक बर्तन में दो लीटर पानी ले नंबर चार दवा एक बर्तन में दो लीटर पानी ले दो लीटर पानी उसमें 200 सो ग्राम सौंठ पाउडर डालें, 200 सो ग्राम सौंठ पाउडर डालें, पानी कितना लिया दो लीटर उसको घोले उसको ठीक से घोले ढक्कन रखे उबाले ढक्कन रखे उबाले इतना उबाले कि आधा बश कर रहे इतना उबाले कि आधा बश कर रहे इतना उबाले कि आधा बश कर रहे ठंडा होने दे उठा कर रख दे ठंडा होने दे दूसरे एक बर्तन में दो लीटर दूध ले मत पूछे किसका दूध दूसरे एक बर्तन में दो लीटर दूध ले गाय का चलेगा भैंस का चलेगा लेकिन उसका नहीं चलेगा दो लीटर दूध ले ढक्कन देके एक उबाली आने दे हल्की सी मंदाग्नि पर धक्कन रखे मंदाग्नि पर एक उबाली आने दे ठंडा होने दे उठाकर रखे ठंडा होने दे ठंडा होने के बाद एक चम्मच ले दूध के ऊपर की मलाई निकाले और तुरंत खा डाले क्योंकि वो सिलबट्टा से अभी थक गए होंगे ऊपर की मलाई निकाल कर तुरंत खा डाले नहीं तो किसी को खिलाए है ना 200 लीटर पानी ले 200 लीटर पानी ले ये मलाई विरहित दूध डाले मलाई निकाला हुआ दूध डाले उसमें 200 लीटर पानी में मलाई निकाला हुआ दूध क्रीमलेस मिल्क उसमें वो सौंड का अर्क भी डालिए सोंड का अर्क ठीक से घोल दीजिए लकड़ी से घोलिए स्टील करिए दो घंटे रखिए दो घंटे में आयुनिक एक्सचेंज हो जाएगा अनुविनियमय हो जाएगा स्थिर होगा वो दो घंटे रखिए दो घंटे के पश्चात कपड़े से छान ले और छिड़काव करें, उसमें पानी नहीं मिलाना है एज इट इज जैसे भी है उसको छिड़कना है 48 घंटे तक उसका उपयोग कर सकते हैं उसकी भंडारण क्षमता केवल 48 घंटे होती है ठीक है अब्लिकेट टॉनिक कणिक तौनिक। को क्या बोलते हैं शक्तिवर्धक दवा शक्तिवर्धक दवा किसके लिए आ फसल के लिए आपके लिए नहीं सप्त धान्यांकुर अर्क सप्त धान्यांकुर कषायम सप्त धान्यांकुर अर्क सप्त माने कितना सात धान्य माने अनाज अंकुर माने अंकुर अनुष्का अर्क सप्त धान्य अंकुर कषायम सप्त धान्य अंकुर अर्क बहुत ही बढ़िया टॉनिक है सब्जियों के लिए फलों के लिए अनाजों के लिए सब सब फसलों के लिए देखिये एक बर्तन में छोटी कटोरी में छोटी कटोरी में 100 ग्राम तिल ले तिल तिल के दाने तिल को क्या कहते हैं आप हा तिल के दाने दे तीन प्रकार के तिल होते हैं एक काला बहुत ही औषधि होता है नहीं तो लाल कम औषधि होता है नहीं तो सफेद जो मिलाओ 100 ग्राम दाने लें तिल के उसमें इतना पानी डाले कि पानी में भिगे इतना पानी में डा, पानी डाले कि पानी दाने पानी में बिग जाएंगे और घर के अंदर रख दीजिए अंकुर बाहर निकलने के लिए आंख सूजन के लिए रख दीजिए दूसरे दिन सुबह दूसरे दिन सुबह एक बड़ी कटोरी लें बड़ी कटोरी उसमें सौ ग्राम मूंग के दाने ले सौ ग्राम मूंग के दाने मूंग को क्या कहते हैं आप मूंग कहते सौ ग्राम उडद के दाने ब्लैक ग्राम सौ आम लोबिया के दाने कॉपी सौ ग्राम मसूर के दाने ले मसूर मालूम है मसूर के दाने सौ ग्राम ग्राम देसी चना के दाने सौ ग्राम देसी चना के दाने और सौ ग्राम कनक के दाने सौ ग्राम कनक के दाने कनक माने गेहूं गोदोमय गेहूं दाने मिलते हैं तो देसी गेहूं नहीं तो जो मिलेगा वो छह हो गए हाँ उसको मिला दे छह दानों को मिला दे हाथों तो से और उसमें इतना पानी डाले कि सब दाने पानी में भीगे एट दैट मी ऑफ द वाटर सो दैट ऑल दीड्स विल बी सबम इन द वॉटर इतना पानी डालिए कि पानी में सभी भीगे रख दीजिए रख दीजिए अंदर घर के अंदर तीसरे दिन सुबह थर्ड मॉर्निंग सभी प्रकार के दाने पानी में से निकाल लें तो प्रकार के दाने पानी में से निकाल लें एक गीले कपड़े में पोतली बांधे उनकी गीले कपड़े में उसकी पोतली बांधे उन सब दानों की गीले कपड़े में पोतली बांधना है क्या बोलते हैं उसको पोतली को आ, पोतली तो आपको बहुत अच्छी मालूम है है ना पोतली बने और लटका कर रख दे अंकुरण के लिए लटका कर रख दे स्प्राउटिंग के लिए उसको रख दे जिस पानी में भिगोए थे वो पानी रखे पानी मत फेंके बहुत महत्वपूर्ण पानी है वो जिस पानी में दाने भिगोकर रखे थे वो पानी रखे फेंके मत इट इज टू बी रियोर्टिलाइज जब एक सेंटीमीटर अंकुर आएंगे जब एक सेंटीमीटर अंकुर बाहर निकल आएंगे तो सातें प्रकार के धान्य के अंकुरों को सिलबट्टा में चटनी तैयार करें चटनी तैयार करें मिक्सर नहीं चलेगा ग्राइंडर नहीं चलेगा जहाँ जहाँ ताप होता है और ये उड़नशील होते हैं औत्व अल्कोलाइड्स तो होला टैल होते हैं ज्यादा ताप से उडकर चले जाते हैं सो डोंट यूटिलाइज मिक्सर और ग्राइंडर हाँ वो कुटने का नहीं तो सिल है, है ना 200 लीटर पानी ले 200 लीटर पानी उसमें 20 लीटर गोमूत्र डालें, जिस पानी में भिगोए थे वो पानी भी डालें। जिस पानी में दाने भिगोए थे वो पानी में डालें और उंगलियों से चटनी पानी में घुला दे जो चटनी बनाई है वो उंगलियों से पानी में घोल दे मिला दे लकड़ी से ठीक से घोलें लकड़ी से ठीक से घोलें, दो घंटे स्थिर होने दें, उसके जो आयोनिक एक्सचेंज होता है दो घंटे में हो जाएगा हाँ रासायनिक रूपांतर के लिए दो घंटे स्थिर होने दे दो घंटे के पश्चात कपड़े से छान ले दो घंटे के पश्चात कपड़े से छान ले छिड़काव करे 48 घंटे तक उसका उपयोग कर सकते हैं में पानी नहीं मिलाना है जैसे भी है छिड़कना है उसमें पानी नहीं मिलाना है जैसे भी है छिड़कना है कब छिड़कना है लिखिए कब छिड़कना है दाने दुग्धावस्था में होते समय एकदम मिल्टिंग स्टेज दाने दुग्धावस्था में होते समय फल फलिया बाल्यवस्था में होते समय फल फलिया बाल्य अवस्था में होते समय फूल कली अवस्था में होते समय फूल कली अवस्था में होते समय और हरी सब्जिया काटने के पांच दिन पहले और हरी सब्जिया काटने के पांच दिन पहले बहुत ही सुंदर आपको परिणाम मिलेगा एक तो दाने पर चमक आएगी फलों पर दाने पर सब्जियों पर बहुत बढ़िया चनक चमक आएगी कीपिंग क्वालिटी मुझे भंडारण क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ती है स्वाद स्वाद का निर्माण होता है बढ़िया हाँ गन्ने पर कोई आवश्यकता नहीं है गन्ने पहला ही मीठा है और गन्ने वाले सबसे ज्यादा मीठे हैं। तो कोई आवश्यकता नहीं है ठीक है अरे दाने बोला का गेहूं नहीं होता क्या सब सब फैसले इसके पीछे फिलोसॉफी क्या है इसके पीछे मैंने एक फिलोसॉफी का उपयोग किया है क्या होता है जब बछड़ा जन्म होता है बछड़े का होता है ना तो जन्म के बाद पहले ग्यारह दिन का दूध गाय का जब बछड़ा पीता है तो उसको पूरी आयु की प्रतिरोध शक्ति मिलती है पूरी आयु की प्रतिरोध शक्ति पहले ग्यारह दिन के दूध में मिलती है उसी तरह ये अंकुर है अंकुर का जो घोल हम टनिक के रूप में छिड़कते हैं तो पूरी प्रत्यू शक्ति मिलती है स्वाद भंडारण क्षमता चमक सब तरह की बढ़िया क्वालिटी मिलते हैं। एक छिड़कने के पहले अगर एक बोरी में 100 किलो दाने होते हैं छिड़कने के बाद मालूम बढ़ेगा कि 105, 110 किलो दाने मिलते हैं भाग बढ़ता है तो साथियों फसल सुरक्षा के सभी सभी आयाम मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है लेकिन यह कब उपयोग में लाना है यह भी महत्वपूर्ण है कीटनाशक दवाएं फंगिसाइड लिखिए कीटनाशक दवाएं कब उपयोग में लाना है कीटनाशी दवाएं कब उपयोग में लाना है पशल की हर स्थिति में पशल की हर स्थिति में सप्ताह में दो बार निरीक्षण करें सप्ताह में दो बार फसल का निरीक्षण करें जब पत्तों के निचले हिस्से पर जब पत्तों के पिछले पर कीटों के अंडे दिखाई देंगे पिछले से पर कीटों के अंडे दिखाई देंगे अथवा छोटे छोटे कीट दिखाई देंगे तुरंत दवाओं का छिड़काव करना है तुरंत दवाओं का छिड़काव करना है अगर अंडे अथवा कीट दिखाई देते नहीं अगर अंडे अथवा कीट दिखाई देते नहीं तो छिड़काव करने की आवश्यकता नहीं है छिड़काव तो करने की आवश्यकता कतई नहीं है निरीक्षण करते समय जिस दिन निरीक्षण करते समय जिस दिन पत्तों के अग्र पर अथवा किनारे पत्तों के अग्र पर अथवा किनारे पत्तों के अग्र पर अथवा किनारे छोटा काला पीला अथवा लाल धब्बा दिखाई देगा दाग दाग बोलते क्या धब्बा बोलते आप दाग दिखाई देगा समझे बीमारी का हल्ला हो गया समझे बीमारी का हल्ला हो गया हमला हो गया तुरंत प्रपुंधनाशी दवाओं का छिड़काव करें तुरंत प्रपुंधनाशी दवाओं का छिड़काव करें अगर धब्बे दिखाई देते नहीं तो छिड़काव की आवश्यकता नहीं अगर धब्बे दिखाई देते नहीं तो छिड़काव की आवश्यकता नहीं देर साथियों प्रकृति में क्या होता है भगवान की तीन सेना होती है पहली स्थल सेना दूसरे जल सेना तीसरी सेना। स्थल सेना है प्रतिरोध शक्ति स्थल सेना कौन सी है प्रतिरोध शक्ति अब देखिए एक ही मां के दो बच्चे है ना लिखे मत नहीं तो वो भी लिखेंगे एक ही मां के दो बच्चे एक सदा बीमार रहता है एक को कुछ भी नहीं होता क्यों मां एक ही है खाना पीना एक है लाड प्यार एक है सब कुछ एक है उल्टा है। जो बीमार है माता उसको ज्यादा घी देती है खाने के लिए तो भी सदा बीमार पड़ता है और इसको कुछ भी नहीं होता इसका कारण है जो सदा बीमार पड़ता है उसके शरीर में प्रतिशक्ति नहीं होती अन जो बीमार नहीं पड़ता उसके शरीर में प्रतिरो शक्ति इसका मतलब है दवा उपाय नहीं है प्रतिरोध शक्ति निर्माण करना उपाय है। मेडिसिन इज नॉट अ रेमेडी दिएट एजिस्टेंस पावर इज द रेमेडी ये कृषि वैज्ञानिक झूठ बोलते हैं गुमराह कर रहे हैं मेडिकल साइंस गुमराह कर रहा है दवा लेने की बात करता है दवा की आवश्यकता ही नहीं है अगर हम प्रतिशक्ति निर्माण करते हैं। मेडिकल विज्ञान कहता है मेडिकल साइंटिस्ट कि पहले कीटाणु शरीर में प्रवेश करते हैं और बाद में वो कीटाणु बीमारी पैदा करते हैं। बोलते हैं ना क्या दवा उनका कि पहले कीटाणु प्रवेश करते हैं और बाद में कीटाणु बीमारी पैदा करते ये लोग झुर बोलते गलत बोलते हैं ऐसा नहीं होता मैं बुध देता हूं टीबी हॉस्पिटल होता है टीबी हॉस्पिटल है ना सौ पेशेंट होते रुग्ण होते जब उच्छवास करते हैं तो लाखों ट्यूबर के जीवाणु यानी टीबी के जंतु हवा में फैलते है हर क्षण उच्छवा चालू होता है उनका हवा में लाखों करोड़ पर्याप्त कोटी टीबी के जीवाणु जंतु फैले हैं वहां नर्सेस काम करते हैं डॉक्टर काम करते हैं पेशेंट के परिवार के लोग वहां होते हैं उनके जब सांस लेते हैं तो सारे टीबी के जंतु उनके शरीर में जाते हैं अगर ये सही कहते हैं तो सबको क्या होना चाहिए टीबी होना चाहिए नहीं होता नहीं होता ये मूर्ख बना रहे हैं लोगो दोनों मूर्ख बना रहे हैं क्यों नहीं होता क्योंकि उनके शरीर में प्रतिरोध शक्ति होती साथियों हो, भगवान ने हमें वरदान दिया है हर सजीव को चाहे मानव हो प्राणीवा वनस्पति तो वरदान है महान वरदान है वो है प्रतिरोध शक्ति इसका मतलब है दवा छिड़कने की आवश्यकता नहीं है पौधों तो में क्या निर्माण करना है प्रतिरोध शक्ति निर्माण करना हमारे फसलों पर कीट क्यों नहीं आते बीमारी क्यों नहीं आती क्योंकि हम प्रतिरोध शक्ति निर्माण करते हैं प्रतिरोध शक्ति निर्माण करने वाला कौन है ह्यूमस कौन है ह्यूमस और केवल ह्यूमास खेती में पैदा होता है रासायनिक में उसका विनाश होता है जैविक खेती में उसका विनाश होता है ह्यूमस की निर्मित काष्ट आच्छादन और जीवामृत के माध्यम से होती है हम क्या करते हैं ह्यूमस की निर्मित करते हैं ह्यूमस पौधों को प्रति शक्ति देता है और कीट आते हैं इसलिए ह्यूमस की निर्मित बहुत आवश्यक है जीरो बजट खेती करना ही उसके लिए उपाय दूसरा है बायोलॉजिकल कंट्रोल जैविक किट नियंत्रण भगवान ने दो तरह के कीट निर्माण किए हैं एक हानि पहुंचाने वाले दूसरे मित्र कीट हानि पहुंचाने वाले किटों की संख्या बहुत ज्यादा होती है मित्र कीटों की संख्या बहुत कम होती है लेकिन ये कम सज्जन शक्ति विशाल दुर्जन शक्ति को नियंत्रण करते हैं एक एक मित्र कीट एक एक हजार कीटों को खाता है नष्ट करता है इसका मतलब है कि मित्र कीट हमारे खेत में आना चाहिए है ना आना चाहिए रासायनिक खेत में नहीं आते जैविक खेत में नहीं आते क्या जहां होम्बो डाला है वहां नहीं आते कीटनाशक दवा छिड़के वहां नहीं आते केवल झिरो खेती में आते हैं लेकिन मित्र कीट आए उनके लिए निवास का स्थान नहीं होगा तो थैरेंगे नहीं चले जाएंगे इसके लिए उनको निवास निवास की व्यवस्था भी करना चाहिए उनके लिए होटल अशोका माल रखना है कौन कौन से पौधे है जहां ये निवास करते हैं लिखिए है। मित्र कीटों के निवास स्थान होटल अशोका मित्र कीटों के निवास स्थान पौधे तो लोबिया लो के पत्ते और फूल लोबिया के पत्ते और फूल अर के पत्ते और फूल अर के पत्ते और फूल गेंदा के पत्यवय फूल देसी गेंदा के तुलसी के पत्यवय फूल तुलस कृष्ण तुलस तुलसी कृष्ण तुलस और सब्जा दोनों मके का गुट्टे का तुरा वो रेश्वी तुरा मके का गुट्टे के ऊपर होता ना तो रेशमी तुरा क्या बोलते उसको हाँ मके का तुरा बाजरे का गुट्टा मके का गुट्टा लिखिए बाजरे का गुट्टा लिखिए सहजन के फूल और पत्ते अर के पत्ते फूल हो गया गाजर के पत्ते गाजर मूली के पत्ते फूल लिखा सौ जन लिखा हा अब ये इनका नियोजन कैसे करें हम बाद में बताएंगे ना ये क्या है अब इनको हम गन्ने में भी इनको लगाना है है ना इनको सब्जियों में लगाना है हमारे फसलों में भी लगाना है है ना कैसे लगाना है बाद में बताएंगे दूसरा मुद्दा है आकाश सेना वायु सेना। 90 प्रतिशत पंछी मांसाहारी होते हैं। कितने होते हैं 90 प्रतिशत जब पंछी को बैठने के लिए हम मक्का लगाते हैं या बाजरा लगाते हैं या सूरजमुखी लगाते हैं बीच में तो ये पंछी आकर बैठते नीचे दिखते नीचे अगर इल्ली दिखाई कि तो नीचे उतरते इल्ली खाते हैं अगर आसानी खेती की इली थूक देते उठ कर जाते और सारा संदेश बो, बोलते डेंजर डेंजर डेंजर ये आदमी डेंजर है इसके घर में मच जाए खेत में क्योंकि ये रासायनिक कीटनाशक दवा छिड़कता है बाकी कोई पंछी आपके खेत में नहीं आएगा लेकिन अगर जीरो बजट खेती का इली है आएगा खाएगा उड़कर जाएगा हजारों पंछी को लेकर आएगा और पूरा महाभोजन चालू हो जाएगा छी हमारे साथी हैं पंची क्या है हमारे साथी है। तो पंछी को बुलाने के लिए क्या करना चाहिए थोड़ा चावल होता है ना थोड़ा चावल दूध और पानी में पकाना चाहिए है ना अब पकाने के बाद खेत के चारों ओर क्या करना है फेंक देना है पंची आते है। और फिर अपना काम करने लगते हैं पुण्य भी मिलता है उनको खिलाने का और हमारा काम भी, भी, भी हो दूसरा है चक्रव्यूह चक्रव्यूह माने क्या जैसे मैं उदाहरण दूंगा आपको मैंने तीन कटोरी रखी है टेबल पर एक कटोरी में जिलेबी रखी है एक कटोरी में गुलाब जाम रखे हैं और एक कटोरी में लड्डू रखे हैं मुँह में पानी आया हाँ। तो जिसको गुलाब जाम अच्छे लगते है पहली कटोरी कौन सा उठाएगा गुलाब जाम जिसको जलेबी लगती है अच्छी वो पहली जिलेबी उठाएगा उसी तरह उसी तरह कुछ उनके चहेते पौधे होते हैं हानि करने वाले किटों के पहले वही जाएंगे वो तो नहीं तो बाद में दूसरी तरफ जाएंगे मैं उदाहरण देता हूं आपने केवल गेहूं की फसल ली गेहूं में आंतर फसल नहीं ली ये जो काला काला मावा है मऊआ वो पहले गेहूं के पत्तों पर आएगा रस यूगा नुकसान करेगा लेकिन अगर गेहूं में आप सरसों लगाते हैं छिटा के रूप में तो ये मऊआ पहले कहां पर आएगा सरसों के पत्तों पर आएगा गेहूं पर नहीं जाएगा क्योंकि यह सरसों का पत्ता उसका होटल अशोक है, है और बाद में जैसे सरसों के पत्तों पर जाएगा वस्ट उठने लगेगा केवल तीन घंटे में अगर जीरो बैठ खेती है तो उसको खाने के लिए क्राइसोपा कार आएगा लेडी बग बिटल आएगा क्रोनोबाथा एपीडी हो आएगा माइक्रोनोसपेिस आएगी फिर मॉड्री जरी आएगा हमारे सारे मित्र की फौज आएगी उसको खत्म कर दिमाग में से छिड़काव निकाल दीजिए दवा निकाल दीजिए दवा उपाय नहीं है प्रतिशक्ति तो तो निर्माण करना ही उपाय है। यहां तक तो ठीक है समझ में आ गया दवा लिख ली का लिए छिड़क निकले का छिड़क निकले फसल हाँ? बाब नहीं का दिमाग पर दिमाग पर साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट छादन आच्छादन लिखिए तीन प्रकार के आच्छादन होते हैं तीन प्रकार के आच्छादन होते हैं देखो तो देखें सुनने के लिए आए पहला है मृदा आच्छादन संस्कृत में मिट्टी को मृदा कहा गया है मृदा माने मिट्टी का आच्छादन सॉइल मल्चिंग दूसरा काष्ठा काष्ट आच्छादन स्ट्रॉ मल्चिंग अतिश्रय सजीव आच्छादन लाइव मल्चि लाइव मल्चि मुदाच्छादन काष्टाच्छादन सजीव सजीवाच्छादन खे दुदाच्छादन माने मिट्टी का आच्छादन दुदाच्छादन माने मिट्टी का आच्छादन जुताई भूमि की जुताई जुताई को क्या बोलते हैं आप क्या बोलते हैं मई वही मई जूताई कहते हैं ना जोताई कहते हैं क्या ही कहते हैं है, हा है है? अभी अभी थोड़ा जुता ही की भी आवश्यकता पड़ रही है ठीक है ओबामा पर ही जूता पड़ा था ना जोताई जोताई के कारण क्या है जोताई के पीछे कारण क्या है लिखिए जोताई किस लिए करना है वॉट आर द कॉजेस ऑफ कल्टिवेशन नंबर एक भूमि में हवा का संचारण करना टू एट द सॉइल भूमि में हवा का संचारण करना दो भूमि में बारिश का पानी संग्रहित करना टू कॉन्जर्व द रेन वाटर इन द सॉइल भूमि में बारिश का पानी संग्रहित करना और तीन खरपतवार का नियंत्रण करना वीड कंट्रोल घास का नहीं नियंत्रण करना आप खड़पत बोलते कि घास बोलते अब हमें बताइए कि भूमि में हवा का संचालन क्यों करना है भूमि में बारिश का पानी क्यों संग्रहित करना है इसका कारण है लिखिए भूमि के ऊपरी साढ़े चार इंच सतह में भूमि के ऊपरी साढ़े चार इंच सतह में पंचानवे प्रतिशत नाइन्टी फाइव परसेंट हवा पर जीने वाले सूक्ष्म जीवाणु होते हैं एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं हवा पर जीने वाले सूक्ष्म जीवाणु होते हैं और अट्ठासी से बयानवे प्रतिशत और अट्ठासी से बयानवे प्रतिशत सूक्ष्म जड़ें होती हैं सूक्ष्म जड़े होती हैं माइक्रो रूट्स रूट हेयर सूक्ष्म जड़े होती हैं। इन दोनों को प्राणवायु चाहिए और नमी चाहिए इन दोनों को प्राणवायु चाहिए और नमी चाहिए इन दोनों को प्राणवायु चाहिए और नमी चाहिए इसलिए इसलिए चौथाई से हम क्या करते हैं हवा का संचालन करते हैं प्राणवायु की उपलब्धि करते हैं इसलिए जोताई से हम इसलिए चौथाई से हम दोनों को यु उपलब्ध करते हवा के माध्यम से और नमी उपलब्ध करते बारिश के पानी के माध्यम से हो तो गया इस साढ़े चार इंच मिट्टी के नीचे गहराई में साढ़े चार इंच सतह के नीचे गहराई में हवा के बगैर जीने वाले जुवाणु अनएरोबिक बैक्टीरिया हवा के बगैर जीने वाले जुवाणु होते हैं हवा पर जीने वाले जीवाणु वहाँ जिंदा नहीं रह सकते हवा पर जीने वाले प्राण प्राणवायु के अभाव में जिंदा नहीं रह सकते निचली गहराई में जब भस्मासुर ट्रैक्टर से आप गहरी जोताई करते हो लिखिए जब भस्मासुर ट्रैक्टर से आप गहरी जोताई करते हो तो ये साढ़े चार इंच मिट्टी अंदर घुस जाती है तो जुआणु मर जाते हैं और जुआणु मर जाते हैं हा इसका मतलब यह है कि गहराई जोताई नहीं करना है इसका मतलब है गहरे जोताई नहीं करना है देखिए ऊपर के साढ़े चार इंच मिट्टी में ही ह्यूमस की निर्मित होती है और संग्रह होता है सतह के साढ़े चार इंच मिट्टी स्तर में ह्यूमस की और संग्रह होता है गहरी जोताई में वो भी खत्म होता है गहरी जोताई में ह्यूमस भी खत्म होता है एक शब्द में सांगा है, तो सत्यानाश होता है इसलिए गहरी जोताई नहीं करना है अगर ट्रैक्टर से जोताई करना ही है लिखिए अगर भस्माशु ट्रैक्टर से जो था करना ही है तो रोटावेटर अथवा कल्टीवेटर से करे तो रोटावेटर अथवा कल्टीवेटर से करे ठीक है ना समझ में आ गया समझ में आ गया किसके पास वो भस्मासूर है मुझे मालूम है सबके पास है सबके पास सबके पास, सब पास मैंने सुना है कि पंजाब में अगर बच्ची की शादी करना है तो साहुकार के तौर तो जाने की आवश्यकता नहीं है पैसे की आवश्यकता नहीं है बैंक में एक ट्रैक्टर का एक केस बनाना है ट्रैक्टर लेके आना है कर्जे में दो घंटे में बेच देना है और लड़की की शादी करना क्या ये होता है यहाँ यहाँ होता है यहां नहीं होता क्योंकि यहां पैसे बहुत है ना यहाँ क्या है पैसा बहुत हैं। दिल्ली में एक अफवाह है दिल्ली में एक अफवाह ऐसी है कि इस चार जिलों के सबसे ज्यादा खाते स्विस बैंक में हैं किसानों के क्या सच है क्योंकि गन्ना उत्पादक है बहुत पैसा है दाम बहुत मिलता है गन्ने के और कैश पेमेंट होता है दूसरे दिन पैसा मिलता है पैसा कहा रखेंगे प्रॉब्लम है ठीक है ठीक है काष्ट आच्छादन दूसरा काष्ट आच्छेदन काष्ठ आच्छेदन फसलों के अवशेष माने काष्ट फसलों के अवशेष माने काष्ट उसका आच्छादन माने काष्टन आच्छा फसलों के अवशेषों का आच्छादन माने काष्ठ आच्छेदन गन्ने के पत्ते क्या है अवशेष आच्छादन काष्ठ आच्छादन और जीवामृत लिखिए काष्ठ आच्छादन अजीवामृत इनके संयोग से यूमस की निर्मित होती है इनके संयोग से यूमस की निर्मित होती है साथ में अच्छा आच्छादन भूमि के ह्यूमस को और अजीवाणु को भूमि के ह्यूमस को और अजीवाणु को साथ में उर्वरा मिट्टी को बारिश की बूंदों से बारिश की बूंदों से गरम हवा से गरम हवा से यानी लू से पाले से लू से पाले से बढ़ते तापमान से बचाता है बचाता है अब लिखे मत मैं एक बात बताता हूं जैसे अभी आपने हल से जोताई की यह ह्यूमस और उर्वा मिट्टी ऊपर आई बारिश की बूंदे 30 फीट गति से आ रही हैं आने वाला बारिश का पानी सफेद है और बहने वाला पानी कौन सा है काला काला क्योंकि उस बुंदों में क्या घुल गया है ह्यूमस खुल गया है उधर मिट्टी घुल गई है और भूमिका सत्यानाश सारा कहां जाएगा समुन्दर में नहीं तो डैम में दुनिया में सबसे ज्यादा सिल्टिंग रेट हिंदुस्तान का है हिंदुस्तान के मिट्टी का क्षरण की रफ्तार दुनिया में सबसे ज्यादा है अभी भाखरा नांगल जब हम देखने गए थे वहां के चीफ इंजीनियर से बात हुई वो बोल रहा था कि जब भाखरा नांगल डैम का कंस्ट्रक्शन हुआ निर्मित हुई तब उसकी आयु साढ़े चार साल की लगाई थी आज भाखरा नांगल में इतनी गाद आकर भरी है सिल्ट कि उसकी आयु 250 साल घट गई है हो सकता है अगले 50 साल बाद भाखरा नांगल का जो डैम का बाघ है वो क्रिकेट का ग्राउंड बनेगा क्योंकि पूरी गाद भरेगी पानी वहां नहीं रहेगा। इसका कारण है भूमि को हमने नग्न रखा भूमि को आच्छादन को हमने जलाकर पत्तों को जलाकर उसका सत्यनाश करके उसको भगा दिया भूमि को नग्न रखा जब हम आच्छादन करते हैं तो नग्न माता को क्या पहनाते सारी पहनाते आच्छादन बहुत महत्वपूर्ण होता है ख्याल में रखे धूप तपती है कड़ी धूप धूप अंदर घुसती है और जो करबा है हमारे भूमि में जमा हुआ वो उड़ जाता है हवा में प्राणवायु से मिलता है कर्बाप में हवा में उड़ जाता है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है और भूमि का सत्यानाश होता है भूमि में जितनी कर्ब की मात्रा ज्यादा होगी उतनी भूमि बलवान हमारे भूमि में ढाई प्रतिशत कर्ब होना ही चाहिए टारगेट है हमारा टारगेट है ढाई प्रतिशत कर् होना ही चाहिए अब कितना है जीरो जीरो पॉइंट टू भिकारी बना दी हमने भूमि को आच्छादन क्या करेगा क्या करेगा ताप से बचाएगा ह्यूमस की निर्मित करेगा भूमि को बलवान करेगा हवा से धूल के कण उड़ते हैं हल्का होता है के कारण हवा से तेज गति से बढ़ते हैं खुली अगर है तो लेकिन आच्छादन है तो हवा को कौन रोकेगा आच्छादन रखेगा पानी को कौन रोकेगा आच्छादन बारिश के पानी को ताप को कौन रोकेगा आच्छादन रोकेगा और आच्छादन हमारी भूमि की सुरक्षा करेगा तो साथियों आच्छादन बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए गन्ना काटने के बाद उसके पत्तों को जलाना ही पड़ेगा है ना क्या करना पड़ेगा पत्तों को जलाना ही पड़ेगा नहीं नहीं करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा अच्छा आच्छन करना पड़ेगा चलो इतना ठीक है कि यह कबूल किया धन्यवाद सजीव आच्छन लिखे सजीव आच्छादन सजीव आच्छादन सजीव आच्छादन माने आंतर फसले मिश्र फसले सजीव आच्छादन माने आंतर फसले मिश्र फसले मिश्र फसले मिक्स क्रॉप ठीक आंतर फसले मिश्र फसले कैसी होनी चाहिए आंतर फसलें मिश्र फसले कैसी होनी चाहिए नंबर एक अगर मुख्य फसल एक दल है तो आंतर फसल द्विदल होनी चाहिए अगर मुख्य फसल एक दल है तो आंतरफसल द्विदल होनी चाहिए कल मैंने बताया एक दल द्विदल बताया ना और अगर मुख्य फसल द्विदल है तो आंतर फसल कौन सी होनी चाहिए एक दल होनी चाहिए अगर मुख्य फसल द्विदल है तो आंतरफसल एक दल होनी चाहिए नंबर दो मुख्य फसल की जड़ें अगर गहराई में जाती है मुख्य फसल की जड़ें अगर गहराई में जाती है तो आंतर फसलों की जड़ें ऊपरी सतह में फैलने वाली होनी चाहिए मुख्य फसल की जड़ें अगर गहराई में जाती है तो आंतर फसलों की जड़ें ऊपरी सतह में फैलनी चाहिए नंबर तीन आंतर फसलें तेजी से बढ़ने वाली और भूमि को ढकने वाली चाहिए फले तेजी से बढ़ने वाली और भूमि को ढकने वाली चाहिए चार आंतर फसलों की आयु आंतर फसलों की आयु मुख्य फसल के आयु का आधा हिस्सा अथवा एक तिहाई होनी चाहिए आंतर फसलों की आयु मुख्य फसल के आयु का कितना होना चाहिए आधा अथवा एक तिहाई होनी चाहिए अगर 120 दिन की मुख्य फसल है तो आंतर फसल की आयु कितनी चाहिए चालीस अथवा साठ दिन की ठीक है ना पांच आंतर फसल मुख्य फसल को सहजीवन देने वाली होती है होनी चाहिए आंतर फसल मुख्य फसल को सहजीवन मदद करने वाली होनी चाहिए झगड़ा करने वाली झगड़ा लोना चाहिए आंतरफसल मुख्यतः हवा से नत्र लेने वाली चाहिए भूमि में संग्रहित करने वाली चाहिए आंतर फसले मुख्यता हवा से नाइट्रोजन लेकर भूमि में संग्रहित करने वाली चाहिए सात संभव हो तो आंतर फसलो फसले संभव हो तो आंतर फसले मिठे की के निवास स्थान होने चाहिए आंतर फसले मिठे की के निवास स्थान होने चाहिए संभव हो तो मित्र फसले मिश्र फसले आंसर फसले मित्र कीटिक दोस्त कीट होते हैं ना उनके निवास स्थान होने चाहिए जो मैंने लिस्ट बताया ना अभी आप इस तरह का नियोजन होना चाहिए समझ में आ गया अब लिखे गेहूं में सरसों का छिटा धनिया गेहूं में सरसों धनिया और मेथी का छिटा गन्ने में पैज गन्ने में प्याज ओनियन प्याज हाँ प्याज प्याज को क्या कहते हैं प्याजी कहते हैं क्या पास कहते हैं? प्याजी कहते वही तो बोल रहा हूं मैं जर्मन नहीं बोल रहा हूं हिंदी बोल रहा हूं प्याज आ, मिर्च मिर्च लोबिया गेंदा अगर अगर को क्या कहते हैं अरे भी कहते ना हाँ पूछना पड़ता है हल्दी हल्दी अदरक और बाकी साड़ी सलाद को क्या बोलते हैं आप सलाद और हाँ मुँह गुड़ा चलता है मुँह गुड़ा चलता है गाजर मूली मटर भी चलेगा चना गाजर मूली बीटरूट शलगम लहसुन पालक मेथी धनिया एक वाक्य लिखिए एक वाक्य लिखिए गन्ने में हम घर में जो खाते हैं वो आंतर फसले ले गन्ने में घर में हम जो खाते हैं वो आंतर फसले ले जो घर में खाते हो सब हाँ पापलर नहीं लेना है गन्ने में पापलर नहीं लेना है वो बताना चाहता हूं मैं तो आप बोलेंगे देंगे नहीं अभी तक पापलर का नाम नहीं है कैसे नहीं आया पापलर नहीं लेना ठीक ले। है ठीक है अब फसल के तब जाएंगे तब नहीं आता अब लिखे वापसा वापसा वापसा, वापसा। फ सा साथियों लिखिए लिखिए कृषि वैज्ञानिक झूठ बोलते हैं लिखिए कृषि वैज्ञानिक झूठ बोलते हैं कि जड़े पानी पीती है कृषि वैज्ञानिक झूठ बोलते हैं कि जड़े पानी पीती है सत्य यह है सत्य यह है कि जड़े पानी पीती नहीं सत्य यह है कि जड़े पानी पीती नहीं पानी को स्पर्श ही करती नहीं पानी को स्पर्श ही करती नहीं जड़ों को पानी नहीं चाहिए वापस चाहिए जड़ों को पानी नहीं चाहिए वापस चाहिए कृषि वैज्ञानिक जुर बोलते हैं कि पानी चाहिए देखिए वापसा माने क्या मिट्टी के कण सूक्ष्म होते हैं मिट्टी के कण सूक्ष्म होते हैं मिट्टी के कणों के सतह पर मिट्टी के कणों के सतह पर एक दाब होता है प्रेशर होता है दाब दाब प्रेशर होता है दाब बोले पावर बोले तनाव तनाव होता है एक तनाव होता है जिसको सरफेस टेंशन पावर कहते हैं सरफेस टेंशन पावर दुष्ट सतह पर होने वाला तनाव सतह पर होने वाला तनाव कहते हैं सरपेस टेंशन पावर सतह पर होने वाला तनाव तनाव बोलते ना आप तनाव इस तनाव का एक ही काम है इस तनाव का एक ही काम है जहां भी नमी दिखेगी उसको खींच लेता है जहां भी नमी होती है वहां से खींच लेता है छ साल पहले एक वाकया बताता हूं लिखिए मत वो भी लिख लेंगे छह साल पहले की एक बात है हमारे महाराष्ट्र में चुनाव हो गया था चुनाव लौगाया था विधानसभा का शायद 10-12 साल हुए होंगे तो उस साल गणपति गणेश जी दूध पिए थे है ना महाराष्ट्र में जब भी चुनाव होता है गणपति महाराज दूध पीते ही है क्या मालूम है चुनाव का गणपति का क्या संबंध है ये रहस्य क्या है ये चमत्कार ये सस्पेंटेशन पावर ने किया था पर तो हमने वो खींच लिया था तो साथियों ये सस्प्रेशन पावर बहुत महत्वपूर्ण है देखिए सतह के ऊपर दो कंगन होते हैं मिट्टी कन के सतह के ऊपर दो कंगन होते हैं देखिए याद देखिए बोर्ड पर कंगन दिखाई दे उधर कंगन माने क्या बोलते उसको वो कंगन ही बोलते ना हाँ लेर बोले स्टार बोलिए घेरा बोलिए कंगन ठीक है चल्ला तो पाओ का ठीक है ठीक श्री चलेगा छल्ला होते छल्ला बहुत बहुत छल्ला छल्ला छल्लम ठीक है ठीक है हाँ उस छल्लों में उस कंगन में पानी का अस्तित्व तो नहीं होता पानी का बाष्प होता है पानी का अस्तित्व नहीं होता पानी का बाष्प होता है क्या होता पानी होता है क्या नहीं क्या होता है बाष्प के कन होते हैं अब दो छल्लों के बीच में जो जगह होती है खाली जगह लिखे दो कंगन के बीच में जो खाली जगह है दो कंगन के बीच में जो खाली जगह है ये दो कंगन के बीच में खाली जगह है ना है ना और ये, जगह और ये कंगन और सतह के बीच में जो खाली जगह है ठीक है? और नंबर एक कंगन और सतह के बीच में जो खाली जगह है उन खाली जगहों में पानी नहीं होता खाली जगहों में पानी का अस्तित्व तो नहीं होता हवा होती है क्या होती है हवा होती है हुआ ये दिख रहा है ना आपको कंगन है ना हाँ। लिखे आखरी कंगन के सतह पर आखरी कंगन के सतह पर खाना पकाने वाले सूक्ष्म जीवाणु बैठे होते हैं आखरी कंगन के सतह पर खाना पकाने वाले सूक्ष्म जीवाणु बैठे होते हैं वही पकाने का काम करते हैं कल दिखा हम ने कैसे पकाते है वही पकाने का काम करते कहां करते हैं आखिरी कंगन के सतह पर करते लिखे जड़े, जड़े, आखिरी कंगन में से बाष्प उठाती है आखरी कंगन में से बाष्प उठाती है और खाली जगहों में से हवा उठाती है प्राणवायु और जुवाणु ने पकाया हुआ खाना उठाती है जीवाणु ने पकाया हुआ आखिरी कंगन के ऊपर खाना उठाते ये जड़े अजीवाणु देखिये ये जड़े और अजीवाणु तभी काम करते हैं तभी जिंदा रहते हैं ये जड़े और अजीवाणु तभी काम करते हैं तभी जीवान जिंदा रहते हैं जब मिट्टी कनों के बीच होने वाले खाली जगहों में जब मिट्टी कनों के बीच खाली जगहों में पानी नहीं होता पानी नहीं होता केवल हवा और बाष्प होता है केवल हवा और बाष्प होता है जब हम सिंचन करते हैं अब बारिश का पानी संग्रहित होता है जब हम सिंचन करते हैं बारिश का पानी संग्रहित होता है अथवा बारिश का पानी संग्रहित होता है तो एक खाली जगह पानी से भर जाती है तब तो एक खाली जगह पानी से भर जाती है पानी भरेगा तो वहां की हवा कहां जाएगी हवा में चली जाएगी और वहां की हवा बाहर निकल जाते हैं वहां की हवा बाहर निकल जाती है फिर डुब डुब आवाज आती है आती है ना डुब डुब आवाज डुब डुब आवाज आती है बाहर निकल जाते हैं जड़ों को प्राणवायु नहीं मिलता जीवाणु को प्राणवायु नहीं मिलता जड़ों को जीवाणु को प्राणवायु नहीं मिलता तो क्या होता है जीवाणु मर जाते हैं जीवाणु मर जाते हैं तो पत्ते पत्ते तक खाद्य नहीं पहुंचता जीवाणु और जड़े मरने से पत्तों तक खाद्य नहीं पहुंचता तो पत्ते पीले पड़ते हैं पत्ते पीले पड़ते हैं और फसल को नुकसान होता है इसलिए उन खाली जगहों में पानी नहीं चाहिए क्या चाहिए इसलिए खाली जगहों में पानी नहीं चाहिए क्या चाहिए फिर हवा और बाष्प का मिश्रण चाहिए लिखिए अब परिभाषा लिखिए उसकी वापसा की परिभाषा लिखिए एक शब्द एक वाक्य में वापसा माने क्या आपको ये समझ में आ गया अब आप सामान्य क्या भूमि के अंदर कल मैंने बताया था वास्तव में भूमि के अंदर दो मिट्टी कणों के दरमियान भूमि के अंदर दो मिट्टी कणों के दरमियान जो खाली जगहें होती हैं जो खाली जगह होती है उन खाली जगहों में जो खाली जगह होती है उन खाली जगहों में पानी का अस्तित्व बिल्कुल नहीं चाहिए पानी का अस्तित्व बिल्कुल नहीं चाहिए बल्कि बल्कि 50 प्रतिशत बाष्प पर। बाष्प ही कहते ना आपका बाप कहते हैं हा पचास 50 प्रतिशत बाष्प और 50 प्रतिशत हवा 50 प्रतिशत बाष्प और 50 प्रतिशत हवा इनका सम्मिश्रण चाहिए इनका सम्मिश्रण चाहिए इस स्थिति को क्या कहते हैं वापस कहते हैं इस स्थिति को वापस कहते हैं समझ में आया वापसा वापस समझ में आया क्या अने भूमि में जड़ों के पास पानी का अस्तित्व नहीं चाहिए क्या चाहिए पचास प्रतिशत बाष्प बाष्प और पचास प्रतिशत हाँ इनका सम्मिशन चाहिए या हाँ वो बताते बताते मुझे मालूम था ये सवाल आने वाला है और आप ही पूछने वाले ये भी मालूम था अभी उसकी तैयारी पहले कर दी मैंने लिखे वापसा कब निर्माण होता है वापस कब निर्माण होता है लिखे किसी भी पेड़ पौधे की वापस लेने वाली जड़ किसी भी पेड़ पौधे की वापस लेने वाली जड़ उस पेड़ की दोपहर को बारह बजे उस पेड़ की दोपहर को 12 बजे जो छाया पड़ती है दोपहर को 12 बजे जो छाया पड़ती है उस छाया के आखिरी सीमा पर होती है किसी भी पेड़ पौधे की वापस लेने वाली जड़ उस पेड़ पौधों की दोपहर को 12 बजे जो छाया पड़ती है उस छाया के आखिरी सीमा पर होती है उस छाया के आखिरी सीमा पर होती है बोर्ड पर देखिए ये पेड़ है ये दोपहर को बारह बजे छाया पड़ी है ना कहा पड़ी है और ये छाया की आखिरी सीमा है है ना और ये जड़ है जड़ का मुंह सीमा पर है अब पाव तनाव के पास है अब मुझे बताइए पानी मुंह में डालना चाहिए कि पाव पर डालना चाहिए क्या कहा डालना चाहिए मुंह में डालना चाहिए आप कहा डालते हो पाव पर डालते हो डालते हो क्योंकि भारतीय संस्कृति है कोई मेजबान आते हैं तो पाव तो ना भरता है आप ही नहीं कुछ विश्वविद्यालय में जाइए वही नजारा है वही नजारा है पाव के पास पानी भरा है कुछ विज्ञान अज्ञान है विज्ञान नहीं साथियों इसका मतलब है कि जड़ है सीमा के पास है लिखिए अगर सीमा के सीमा पर अगर छाया की सीमा पर आप सिंचन का पानी देते हो अगर आप छाया के सीमा पर सिंचाई का पानी देते हो तो जड़ के मुंह में डालते हो जड़ के मुंह में डालते हो तो वापस निर्माण नहीं होता तो वापसा निर्माण नहीं होता तो वापसा निर्माण नहीं होता तो क्योंकि जड़ ने कितना पानी पीना चाहिए क्योंकि जड़ ने कितना पानी पीना चाहिए यह निर्णय जड़ ने नहीं लिया किसने लिया आपने लिया यह निर्णय जड़ ने नहीं लिया आपने लिया एक किसका अधिकार है किसका अधिकार है जड़ का अधिकार है मुझे कितना पान, पानी पीना है कितना खाना है यह निर्णय लेने का अधिकार जड़ का है हमारा नहीं। यहां आपने उसके मुंह में पानी डाला उसको पूछा कितना पानी चाहिए नहीं बीचा यह निर्णय आपने लिया वह आपसा निर्माण नहीं होगा लिखिए इसका मतलब है इसका मतलब है अगर हम छाया की सीमा पर पानी देते हैं तो वापस निर्माण नहीं होता अगर हम सीमा पर पानी देते हैं तो वापस निर्माण नहीं होता क्या क्या पता है ना तो तो तो होता है जड़ में देते तो नहीं नहीं, नहीं दूसरा बात आगे आएगा वो आगे आएगा, आएगा। डॉटफिल्ड नहीं ओके हो जाएगा देखिए आप अगर सीमा पर पानी देते हैं तो आपसा निर्माण नहीं होता क्योंकि निर्णय आपने लिया है जड़ ने नहीं लिया निर्णय आपने लिया है जंड नहीं लिया ठीक है लेकिन अगर लेकिन अगर सीमा के छह इंच बाहर पानी देते हैं नाली निकालकर लेकिन अगर हाँ तो दो बार बताता हूं अगर सीमा पर पानी देते हैं तो वापसा निर्माण नहीं होता क्योंकि निर्णय किसने लिया हमने लिया जड़ ने नहीं लिया लेकिन सीमा के छ इंच बाहर पानी देते हैं नाली निकालकर देखिए लेकिन अगर सीमा के छह इंच बाहर पानी देते हैं नाली निकालकर तो पानी लेने के लिए जड़ आगे बढ़ेगी तो पानी लेने के लिए जड़ आगे बढ़ेगी और जितना चाहिए उतना ही पानी लेगी निर्णय कौन लेगा जड़ लेगी आप नहीं लेंगे तब जितना पानी चाहिए उतना ही पानी पिएगी तब वापसा रहेगा देखिये मैं दोबारा तुम आपको समझाता हूं महत्वपूर्ण तो विषय दोपहर को 12 बजे जो छाया पड़ती है वहां जड़ होती है सीमा पर होते हैं ना है ना एना? अब पानी लेने का अधिकार किसका है जड़ का है जड़ जो निर्णय लेगी जितना चाहिए उतना ही पानी पिएगी है ना लेकिन आपने सीमा पर मुंह है मुंह पर पानी डाल दिया सीमा पर पानी दिया तो निर्णय किसने लिया आपने लिया जड़ ने लिया क्या नहीं जड़ को जितना पानी चाहिए उससे कई गुना ज्यादा पानी आपने भर दिया वापसा नहीं देगा लेकिन जब आप छह इंच बाहर पानी दोगे तो जड़ पानी लेने के लिए कहां आएगी क्या आएगी जितना पानी चाहिए उतना पिएगा वापस देगा मैं उदाहरण देता तो। हूं हौद भरा है हौदा पानी से गाय को छोड़ दिया कितना पानी पीते है पूरा पानी पीते है जितना चाहिए उतना निर्णय कौन लेती है ना आपने एक आदमी ने गाय का जबड़ा खोल दिया अनाप आपने पाइप अंदर डाल दिया निर्णय किसने लिया आपने इस सीमा पर निर्णय लेने वाला कौन है आप है आप है, है ना और बाहर निर्णय वाला कौन है किसानों के कृषि उपज का मूल्य रखने का अधिकार किसानों का है किसका अधिकार है किसानों का सरकार का है क्या नहीं बाजार का है क्या नहीं उसी तरह कितना पानी चाहिए यह निर्मिल अधिकार जड़ कर जड़ जब यहां आएगी तो पूरा पानी पीएगी क्या जितना चाहिए उतना ही पिएगा तब वापस आएगा तब वापस आएगा इसका मतलब है अगर वापसा लगना है तो पानी कहां देना है जड़ के छह इंच बाहर जड़ के अंदर नहीं सीमा पर नहीं लिखिए लिखिए सीमा के अंदर पानी देने से भी वापस रहता नहीं सीमा के अंदर पानी देने से या बारिश का पानी भरने से वापस नहीं रहता सीमा के अंदर पानी देने से अथवा बारिश का पानी अंदर भरने से वापस नहीं रहता मैं भैया बताइए लगातार बारिश हुई घना बारिश फल पेड़ों के पास पूरा पानी भरा हुआ है तीन दिन में पानी बाहर नहीं निकला पत्तों की हालत क्या होती है पीले होते हैं ना क्यों नहीं क्योंकि वापस नहीं है ना मैं उदाहरण देता हूं आपको आपका ही उदाहरण ये भूमि है उबड़ खाबड़ भूमि है यहाँ आपने चना बो दिया चना बो दिया यहाँ लगा दिया बारिश का पानी आया यहां पानी भर रहा आपको मालूम पड़ता है यहां के पौधे पीले पड़े पड़े ना नीचे के लेकिन ऊपर के पौधे हरे है क्या कारण क्योंकि नीचे वापस नहीं है ऊपर समझ में आ गया लिखे, लिखे। सीमा के अंदर का पानी बाहर निकालना आवश्यक है सीमा के अंदर का पानी बाहर निकालना आवश्यक है सीमा के बाहर का पानी अंदर का पानी बाहर निकालना आवश्यक है इसके लिए इसके लिए सीमा के बाहर से तनातक मिट्टी का क्या चढ़ा है सीमा के बाहर से तना तक मिट्टी का क्या चढ़ा है चढ़ाए उसको क्या बोलते हैं आप हाँ मिट्टी चढ़ाते हैं ना तो इससे क्या होगा बारिश का पानी एक फिसल कर कहा जाएगा नाली में आएगा तो वापस रहेगा समझ में आ गया समझ में आया किसके समझ में नहीं आया तो हा तो गेह का मैंने मैं, मुझे लगा एक गेहूं का अभी तक सवाल क्यों नहीं आया वो तो गेहूं के समय बताएंगे हाँ धान की विशेषता है जब धान के बारे में जाएंगे तब बताएंगे ठीक है सब सवाल का जवाब मिल जाएगा सभी लेकिन एक सवाल का जवाब नहीं मिलेगा आपको कभी भी नहीं मिलेगा ठीक है अब लिखिए जल प्रबंधन जल प्रबंधन नंबर एक हरे पत्ते दिन भर हरे, हरे पत्ते दिन दिन भर जितना खाद्य निर्मिती करते हैं हरे पत्ते दिन भर जितना खाद्य निर्मिति करते, है, करते हैं उसका संग्रह में करते हैं उसका संग्रह तना में करते हैं कहां करते हैं संग्रह में करते हैं जब एक वर्ग फीट पत्ते जब क्या होगा गया है एक वर्ग फीट पत्ते पर एक दिन में साढ़े चार ग्राम खाद्य निर्मिति करते हैं एक वर्ग फीट पत्ते एक दिन में साढ़े चार ग्राम खाद्य निर्मित करते हैं उसमें से हमें दाने कितने मिलते हैं डेढ़ ग्राम उसमें से हमें दाने डेढ़ ग्राम मिलते हैं उसमें से हमें डेढ़ ग्राम दाने मिलते हैं अथवा गन्ने का उपज फलों का उपज सवा दो ग्राम मिलता है आधा अथवा गन्ना और फलों की उपज कितनी मिलती है सवा दो ग्राम आधी ये गणित समझ में आ गया ना आ? एक वर्दपीठ पत्ता कितना खाना तय करता है साढ़े चार ग्राम उसमें से दाने कितने मिलते हैं हमें डेढ़ ग्राम नहीं तो टनस कितना मिलता है गन्ने का सवा दो ग्राम है ना हाँ देखिए इसका मतलब है हमारी उपज बढ़ाने के लिए का मतलब है हमारी उपज बढ़ाने के लिए पत्ते दिन भर जितना भी खाना खाद्य तैयार करेंगे पत्ते दिन में जितना भी खाद्य तैयार करेंगे जितना भी खाद्य तैयार करेंगे उस सारा खाद्य तना में संग्रहित होना चाहिए है ना जितना किया वो सभी खाद्य तनाव में संग्रहित होना ही चाहिए लेकिन अगर पत्तों ने 100 किलो खाद्य निर्माण किया लेकिन अगर पत्तों ने 100 किलो खाद्य निर्माण किया सपोज इट इज टू बी सपोज समझ ले समझ लीजिए कि पत्तों ने कितना खाद्य निर्माण किया 100 किलो कि, निर्माण किया लेकिन तना इतना छोटा है लेकिन तना का घेर घेर को क्या बोलते हैं आप तना की मोटाई इतनी छोटी है तना की मोटाई मोटाई नाम लेकर जो मोटे लोग हैं वो जो मुझे गाड़ी देंगे और क्या बोलते उसको मोटाई शब्द ठीक रहेगा ना मैं आपसे पूछ रहा हूं ठीक रहेगा ना ठीक रहेगा ठीक है।, है तना की मोटाई परिधि हाँ परिधि इतनी छोटी है कि केवल 70 किलो ही संग्रहित होता है 100 में से तना की परिधि इतनी छोटी है कि केवल 70 किलो ही संग्रहित होता है यानी कम संग्रहित होता है कितना होना चाहिए संग्रहित 100 किलो होना चाहिए है ना लेकिन तना छोटे उड़ने से कितना होता है 70 किलो होता है तो दूसरे दिन पत्ते तो दूसरे दिन तना पत्तों को फोन करता है तो दूसरे दिन तना पत्तों को फोन करता है गोडाउन छोटा है 70 किलो ही भेजिए क्या करता है मोबाइल पर कांटेक्ट करता है क्या बोलता है गोडाउन छोटा है केवल 70 किलो ही भेजिए तो दूसरे दिन पत्ते केवल सत्तर किलो ही तैयार करते हैं। तो दूसरे दिन पत्ते केवल सत्तर किलो ही खाद्य तैयार करते हैं। समझ में आ गया आ गया समझ में हाँ, जितना खादा खाद्य ज्यादा संग्रहित होगा उतनी उपज ज्यादा बढ़ेगी लिखिए जितना खाद्य ज्यादा संग्रहित होगा तना तो में उतनी उपज ज्यादा बढ़ेगी और कम संग्रहित हुआ तो उपज घटेगी कम संग्रहित हुआ तो उपज घटेगी उपज घटेगी कम संग्रहित हुआ तो अर्थात अर्थात उपज बढ़ाने के लिए हमें अर्थात उपज बढ़ाने के लिए हमें तना की क्या बढ़ाना पड़ेगा मोटाई बढ़ाना पड़ेगा उपज बढ़ाने के लिए हमें तना की मोटाई बढ़ाना पड़ेगा पहला टारगेट हमारा तना की मोटाई बढ़ाना चाहिए तना की परिधि बढ़ाना पड़ेगा यहां तक तो समझ में आ गया अभी क्या करना पड़ेगा हमें तना की मोटाई बढ़ाना पड़ेगा नंबर दो नंबर दो तना की मोटाई तब बढ़ती है तना की मोटाई तब बढ़ती है जब जड़ की मोटाई बढ़ती है तना की मोटाई तब बढ़ती है जब जड़ की मोटाई बढ़ती है अर्थात हमें क्या करना पड़ेगा अभी जड़ की मोटाई बढ़ाना पड़ेगा लिखिए अभी हमें दूसरा टारगेट सेकंड टारगेट जड़ की मोटाई बढ़ाना पड़ेगा यहां तक समझ में आ गया आ गया तो हां बोलिए नहीं तो ना बोलिए जैसे लोकसभा में बैठे नंबर तीन नंबर तीन जड़ की मोटाई तब बढ़ती है जड़ की मोटाई तब बढ़ती है जब जड़ की लंबाई बढ़ती है जड़ की मोटाई तब बढ़ती है जब जड़ की लंबाई बढ़ती है बढ़ती है ना जब लंबाई बढ़ेगी तो जड़ी भी बढ़ेगी ना आदमी एकदम सीधा जाता है कि मोटाई भी बढ़ती है उसी तरह इसके लिए लिखे इसके लिए हमें जड़ की क्या बढ़ाना पड़ेगा लंबाई बढ़ाना पड़ेगा टारगेट तो क्या है लंबाई बढ़ाना चार जब जड़ से पानी दूर-दूर दिया जाता है जब जड़ से पानी दूर दूध दिया जाता है तो पानी लेने के लिए जड़ अपनी लंबाई बढ़ाती है तब पानी लेने के लिए जड़ अपनी लंबाई बढ़ाती है और जड़ की लंबाई बढ़ती है तो उसका मोटापी मोटाई बढ़ती है देखिए तब जड़ की मोटाई बढ़ती है तब तना की मोटाई बढ़ती है तना की मोटाई बढ़ती है तना की मोटाई तो बढ़ते है तो तना की ऊंचाई बढ़ती है तना की मोटाई बढ़ते है तो तना की ऊंचाई बढ़ती है पेड़ का आकार बढ़ता है पेड़ का आकार बढ़ता है ना बढ़ता है ना पत्तों की संख्या बढ़ती है पत्तों की संख्या बढ़ती है तो खाना खाद्य निर्मिति बढ़ती है तो की संख्या बढ़ती है तो खाद्य निर्मिति बढ़ती है और खाद्य निर्मित बढ़ती है तो उपज बढ़ती, बढ़ती इसका मतलब है कि हमें पानी कहां देना पड़ेगा इंच बाहर देना पड़ेगा ताकि हमारी उपज बढ़े अंदर देना नहीं ठीक है समझ में आ गया हाँ। गोपाल जी कितना समय है ओके हाँ? है? है? हो गए तैयार है गोपाल जी बोल रहे हैं कि भोजन तैयार है लेकिन मैं तैयार नहीं हूं तो आपका क्या है अगर आज भोजन मिला ही नहीं तो चलेगा आदमी तो मरता नहीं नाश्ता ले लिया इतना ले लिया ठीक है ठीक तो ठीक है एक विषय बाकी है वो लेंगे बाद में समय मिला तो भोजन करेंगे तो नहीं करेंगे ठीक है ठीक लिखे ह्यूमस ह्यूमस ह्यूमस भूमि की उर्वा शक्ति है ह्यूमस भूमि की उर्वा शक्ति है ह्यूमस इज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल भूमि में जा, जितना ज्यादा ह्यूमस होगा लिखिए भूमि में जितना ज्यादा ह्यूमस होगा उतनी भूमि की ऊर्जा शक्ति बढ़ती है हमारी उपज बढ़ती है स की निर्मित काष्ट आच्छादन विघटन से ह्यूमस की निर्मित काष्ट आच्छादन के विघटन से जीवामृत द्वारा होती है ह्यूमस की निर्मित काष्ट आच्छादन आच्छादन के विघटन से किसके द्वारा होती है जीवामृत के माध्यम से होती है ह्यूमस के शरीर में 60 प्रतिशत जैविक कार्बन और 6 प्रतिशत जैविक नाइट्रोजन होता है ्यूमस के शरीर में 60 प्रतिशत 60 परसेंट जैविक कार्बन और 6 प्रतिशत जैविक नाइट्रोजन होता है कितना होता है 60 प्रतिशत जैविक कार्बन और 6 प्रतिशत जैविक नाइट्रोजन होता है लिखे जैविक कार्बन माने क्या क्योंकि आपको बताना पड़ेगा किसानों को जैविक कार्बन माने क्या हरे पत्ते हरे पत्ते प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा फोटोसिंथेसिस हवा में से जो कार्बन लेते हैं हवा में से जो कार्बन लेते हैं उसको जैविक कार्बन कहते हैं उसको जैविक कार्बन कहते हैं इसका मतलब है कोयला जैविक कार्बन नहीं है कोयला अगर भूमि में डाला तो जैविक कार्बन नहीं है कोयले से ह्यूमस की निर्मित नहीं होती क्या होती केवल हवा से लिया हुआ कार्बन जैविक कार्बन होता है लिखे जैविक नाइट्रोजन जैविक नाइट्रोजन से हवा से नत्व नाइट्रोजन लेने वाले सूक्ष्म जीवाणु हवा से नाइट्रोजन लेने वाले सूक्ष्म जीवाणु हवा से नाइट्रोजन लेकर हवा से नाइट्रोजन लेकर जब जड़ों को देते हैं जब जड़ों को देते हैं और जड़े पत्तों को भेजती है और जड़े पत्तों को भेजती है वह वह पेड़ पौधों के शरीर में वह पेड़ पौधों के शरीर में बंदिश्त संग्रहित नाइट्रोजन को जैविक नाइट्रोजन कहते हैं उस नाइट्रोजन को जैविक नाइट्रोजन कहते हैं हवा से लिया हुआ नाइट्रोजन जड़ लेती है जड़ कहां भेजती है पत्तों को भेजते है पत्ते कहा करते हैं, शरीर में समित करते हैं, वो नाइट्रोजन कौन सा है जैविक नाइट्रोजन यानी यूरिया का नाइट्रोजन जैविक नाइट्रोजन नहीं है लिखिए यूरिया का नाइट्रोजन जैविक नाइट्रोजन नहीं है यूरिया से ह्यूमस की निर्मित नहीं होती यूरिया का नाइट्रोजन जैविक नाइट्रोजन नहीं होता यूरिया से ह्यूमस की निर्मित नहीं होती लिखिये ह्यूमस में साठ प्रतिशत कार्बन साठ सिक्सटी सिक्स साठ प्रतिशत कार्बन और छह प्रतिशत नाइट्रोजन जब होता है तो कार्बन नाइट्रोजन का आपस का अनुपात तब कार्बन और नाइट्रोजन के आपस का अनुपात दस को एक होता है कितना होता है दस को एक दस को एक होता है कार्बन नाइट्रोजन आपस का अनुपात दोनों का आपस का अनुपात कितना होता है 10 को 1, 60 को 6, यानी 10 को 1, है ना लिखे इसका मतलब है इसका मतलब है एक किलो नाइट्रोजन इसका मतलब है एक किलो नाइट्रोजन 10 किलो कार्बन को पकड़ता है कितना पकड़ता है दस किलो कार्बन को पकड़ता है होती है। एक किलो नाइट्रोजन कितने का, किलो कार्बन को पकड़ता है दस किलो को जैसे मैं आपको हलवा की बात कहूंगा हलवा हलवा मालूम है ना क्या क्या होता है हलवा में है? रवा होता है रवा और चीनी होती है और घी होता है ना हा अब रवा और चीनी का आपस का अनुपात निश्चित है निश्चित है ना ऐसा कभी होता है का, का इतना रवा इतनी शक्कर है नहीं होता है। इतना रवा है तो इतनी शक्कर है ना अगर शक्कर कम होती है तो हलवा मीठा बनता है, है ना बनता है और कम होता है तो ज्यादा है तो मीठा बनता है इसका मतलब है दोनों का आपस का प्रमाण निश्चित है उसी तरह ह्यूमस के जो कार्बन नाइट्रोजन है दोनों का आपस का प्रमाण निश्चित है एक किलो नाइट्रोजन कितने कार्बन को पकड़ता है दस किलो है ना ये समझ में आ गया हाँ। अब लिखिए लेकिन अगर हमने गन्ने के पत्ते लेकिन हमें हमने गन्ने के पत्ते गेहूं का भूसा धान का पुआल धान का पुआल ही बोलते ना हाँ बाजरा जवार के अवशेष मक्का के अवशेष यानी एक दला के अवशेष यानी एक दला के अवशेष दो पौधों के बीच में आच्छादन के रूप में डाल दिए दो पौधों के बीच में आच्छादन के रूप में डाल दिए और जो अमृत दिया तो बहुत ही कम ह्यूमस की निर्मित होगी तो बहुत ही कम मात्रा में ह्यूमस की निर्मित होगी मैं बाद में समझा देता हूं लिख लिया पहले बहुत ही कम मात्रा में ह्यूमस की निर्मित होगी क्योंकि क्योंकि इन आच्छादन के शरीर में इन काष्ट आच्छेदन के शरीर में कार्बन 80 प्रतिशत है कार्बन 80 प्रतिशत है लेकिन नाइट्रोजन केवल एक प्रतिशत है कार्बन 80 प्रतिशत है 80 परसेंट ये काष्टम है धान के पुआल में गेहूं के भूस्से में गन्ने के पत्तों में कार्बन कितना है 80 किलो है लेकिन नाइट्रोजन कितना है केवल एक ही किलो है कार्बन नाइट्रोजन देखो एटीजन है केवल इस स्थिति में लिखे इस स्थिति में इस स्थिति में यह एक किलो नाइट्रोजन यह एक किलो नाइट्रोजन 80 किलो कार्बन में से केवल यह एक किलो नाइट्रोजन 80 किलो कार्बन में से केवल कितना पकड़ेगा 10 किलो कार्बन पकड़ेगा ह्यूमस के लिए केवल 10 किलो कार्बन ह्यूमस के लिए पकड़ेगा बाकी 70 किलो कार्बन बचा रहेगा क्योंकि नाइट्रोजन वहां नहीं है बाकी 70 किलो कार्बन बचा रहेगा और वो कहा भाग जाएगा हवा में भाग जाएगा और वो हवा में पलायन करेगा तो क्या बढ़ेगा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा वायुमंडल में बदलाव आएगा इसका मतलब है केवल धान का पुआल डालने से गेहूं का भूसा डालने से और गन्ने के पत्ते डालने से ह्यूमस की निर्मित नहीं होगी है ना देखिए अगर सभी 80 किलो अगर सभी 80 किलो कार्बन को ह्यूमस में उपयोग में लाना है स में उपयोग में लाना है तो कितना किलो का नाइट्रोजन चाहिए सात किलो नाइट्रोजन की आवश्यकता हो होती है सात सत्तर किलो जो कार्बन है अतिरिक्त अस्सी में से एक तो दस गया है। वो भी पकड़ रहे हो आप शुद्ध हो कि नहीं सत्तर किलो कार्बन को पकड़ने की ला चाहिए सात किलो नाइट्रोजन चाहिए अगर हम अगर हम गन्ने के दो कतारों के बीच अगर हम गन्ने के दो कतारों के बीच आम के दो कतारों के बीच फल पेड़ों के दो कतारों के बीच केले पपीते के दो कतारों के बीच हाँ एक नाम नहीं लिया वो लेना ही पड़ेगा पापलर के दो पत्तों के, कतारों के बीच पापलर के दो कतारों के बीच हवा से नाइट्रोजन लेने वाली हवा से नाइट्रोजन लेने वाली लोबिया लोबिया उड़द, चना लोबिया उड़द, चना अरर मूंग बीन्स अथवा सजना सजन की आंतर फसल लेते हैं क्या लेते हैं उनकी आंतर फसल लेते हैं तो उनकी जड़े क्या करेंगी तो उनकी जड़ें हवा से क्या लेगी नाइट्रोजन लेगी तो उनकी जड़े हवा से नाइट्रोजन लेगी भूमि में संग्रहित करेगी भूमि में संग्रहित करेगी इन दालन फसलों के पत्ते गिरते जाएंगे भूमि पर इन दालन के फसलों के पत्ते भूमि पर गिरते जाएंगे विघटन के बाद ये नाइट्रोजन भूमि में संग्रहित होगा भूमि में संग्रहित होगा तो ये सारा नाइट्रोजन किसको काम आएगा सत्तर किलो कार्बन को पकड़ने के लिए काम आएगा आएगा ना ये सारा नाइट्रोजन सत्तर किलो कार्बन के लिए काम आएगा और पूरा ह्यूमस बनेगा पूरा ह्यूमस बनेगा तो पूरा ह्यूमस बनेगा तब कई हमारे पेड़ पौधे ठीक से बढ़ेंगे हमें उपज बढ़िया मिलेगी अब समझ में आया गन्ने में क्या लेना है आया पॉपलब में क्या लेना है समझ में आ गया तो साथियों आंतर फसलें बहुत मवशक है इसलिए मैंने कहा था एक दला में द्विदल द्विदला में एक दल है ना अब लिखिए जो 80 प्रतिशत कार्बन होता है ह्यूमस में ह्यूमस में जो 80 प्रतिशत कार्बन होता है उस कार्बन के तीन प्रकार होते हैं उस कार्बन के तीन प्रकार होते हैं नंबर एक भगोड़ा कार्बन नंबर एक भगोड़ा कार्बन भगोड़ा मैने क्या बोलते हैं आप भागने वाला है ना भागने वाला कार्बन जो हमारे देहातों से दिल्ली में भाग रहा है वो कार्बन है ना दूसरा है अस्थिर कार्बन अनस्टेबल कार्बन अस्थिर कार्बन दिस इज होटल कार्बन अनस्टेबल और तीसरा है स्थिर कार्बन स्थिर स्टेबल कार्बन स्टेबल कार्बन कौन कौन से कार्बन भगोड़ा अस्थिर और स्थिर देखिए ह्यूमस में केवल ह्यूमस के शरीर में केवल स्थिर कार्बन ही संग्रहित होता है ह्यूमस के शरीर में केवल स्थिर कार्बन ही संग्रहित होता है भगोड़ा कार्बन से ह्यूमस बनता नहीं भगोड़ा अस्थिर कार्बन से ह्यूमस की निर्मित नहीं होती भगोड़ा और अस्थिर कार्बन से ह्यूमस की निर्मित नहीं होती भागोड़ा कार्बन माने क्या भागोड़ा कार्बन कहां होता है किसी भी पौधे को अथवा वनस्पति को किसी भी पौधों को अथवा वनस्पति को फूल लगने के पहले बिफोर फ्लावरिंग स्टेज फूल लगने के पहले काट कर आच्छादन करते हैं फूल लगने के पहले काटकर आच्छादन करते हैं उसमें वो भगोड़ा कार्बन होता है उसमें वो भगोड़ा कार्बन होता है वो भूमि में स्थिर नहीं होता लिखे वो ह्यूमस के ह्यूमस में संग्रहित नहीं होता विघटन के बाद तुरंत हवा में निकल जाता है विघटन के बाद तुरंत हवा में निकल जाता है इसका मतलब है फूल लगने के पहले कोई वनस्पति काटकर आच्छादन नहीं करना है लिखे नहीं तो भूल जाओगे इसका मतलब है फूल लगने के पहले किसी भी वनस्पति को काटकर आच्छादन नहीं करना है ह्यूमस निर्मित नहीं होती मैं उदाहरण दूंगा ये भगोड़ा कार्बन कैसा होता है मैं नागपुर से निकला ट्रेन में यहां आने के लिए बाद में इटासी में एक व्यक्ति मेरे केबिन में आ गया मेरे पास बैठ गया पांच मिनट के बाद हम एक दूसरे को पूछने लगे कहा से आए कहां से जा रहे हैं मैं यहाँ से आया वहां जा रहा हूँ क्या करते हो न मैं किसान हो वगैरे वगैरह वगैरह एक घंटे के बाद दिल्ली की चर्चा चालू हुई क्या बोलते हैं सोनिया जी क्या बोलते हैं हमारे राजनाथ जी और सारी चर्चा पॉलिटिक्स की चालू हो गई उसके पश्चात खाने का समय आया मैंने मेरा डिब्बा निकाला उसने उसका निकाला उसकी सब्जी मुझे दी मेरी सब्जी उसको दी आदान प्रदान हुआ बाद में चाय वाला आ लिया आया मैंने कहा इनको भी चाय दीजिए हमको भी पैसे मैंने दिए शाम को उसने पैसे दिए शाम को भी खाना एक साथ हुआ इतनी पक्की दोस्ती हुई कि जैसे गहराई दोस्ती है मेरे दूसरे दिन सुबह उसका स्टेशन आया उतरने के पहले कहने लगा भाई साहब आप मिले बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा ये मेरा कार्ड है ये मेरा पत्ता है फोन नंबर है आप इंदौर में आइए कभी भी आइए मेरे घर में मुक्का करिए मैं आपके गांव आऊंगा अमरावती आपके घर में मुक्का करूंगा ये दोस्ताना बढ़ना चाहिए मैंने भी कहा आप अमरावती में आइए मेरे घर में ठहरीये ये दोस्ताना बढ़ना चाहिए वो उतर गया बाद में कभी मुझे फोन नहीं आया मैंने उसको फोन नहीं किया हम कभी मिले नहीं यह है भगोड़ा काबन ये कभी भगोड़ा का अब लिखे अस्थित कार्बन <laughs> अस्थित्व कार्बन हमारे <laughs> दोस्त भी ऐसे होते हैं ना भगोड़े स्वास्थ्य के लिए आते हैं अस्थित कार्बन <laughs> फूल लगने के बाद अगर किसी वनस्पति को आंतर फसल को काटते हैं फूल लगने के बाद जब हम किसी आंतर फसल को या वनस्पति को काटते हैं, उसका आच्छादन करते हैं, उसमें अस्थिर कार्बन होता है उसमें अस्थिर कार्बन होता है वह भी ह्यूमस में संग्रहित नहीं होता वह भी ह्यूमस में संग्रहित नहीं होता थोड़े दिन मुकाम करता है लेकिन भागता ही है थोड़े दिन मुकाम करता है लेकिन भागता ही है सप्ताह के लिए भागता ही है अर्थात अर्थात अर्थात फूलों की स्थिति में कोई भी आंतर फसल काटकर आच्छादन नहीं करना है अर्थात फूलों की स्थिति में कोई भी आंतर फसल काटकर आच्छादन नहीं करना है वो धेनचा बिंचा बोलते ना कृषि वैज्ञानिक अरे बेकार है झूठ बोल रहे वो लोग गुमराह कर रहे की निर्मित नहीं होती नाइट्रोजन मिलता रहे हिमस की निर्मित नहीं होती कार्बन हवा में उड़ जाता है थोड़ी देर ठहरकर। ठहर कार्बन माने क्या है? हमारी बेटी हमारी बेटी शादी होने के पहले मां बाप को इतना लाड करती है प्यार करती है नहीं नहीं पिताजी मैं शादी नहीं करूंगी मैं आपकी सेवा करूंगी है ना कितना लाड जता लेकिन जैसी शादी होती है ससुराल जाती है पहले दिवाली में मायके आती है दो दिन ठीक रहती है तीसरे दिन खिड़की के बाहर दिखती है क्यों नहीं आया क्यों नहीं आया क्यों नहीं आया <laughs> ले जाने के लिए है ना एंड जैसे पति आती है भाग जाती है ये कौन है अस्थिर कार्बन है हमारा ये कोई काम का नहीं है अब देखे स्थिर कार्बन बीस पक्वता के काल में बीस पक्वता होने के काल में बीज जो पक्वता होता है ना पक्व होता है उसी काल में बीस पक्व होता है उसी काल में स्थिर कार्बन की निर्मित होती है बीज पक्व होता है उसी काल में स्थिर कार्बन की निर्मित होती है यही नहीं यही स्थिर कार्बन ह्यूमस में संग्रहित होता है यह स्थिर कार्बन तना के आखरी हिस्से में यह स्थिर कार्बन तना के डालियों के आखिरी हिस्से में या छाल में यह स्थिर कार्बन तना के आखिरी हिस्से में अथवा छाल में सेल्यूलोस सेल्यूलोस जन्य पदार्थ सेल्यूलोस को कहेंगे हम सेलूलोस और लिग्निन मैंने लिख कर दिया है लिग्निन काष्टजन्य पदार्थ सेल्युलोज और लिग्निन काष्टांगजन्य पदार्थ काष्ठजन्य पदार्थ इसमें संग्रहित होता है ये बहुत धीरे धीरे विघटित होता है ये बहुत धीरे धीरे मंद गति से विघटित होता है जिससे ह्यूमस की निर्मित निरंतर होती रहती है कंटिन्यूस होती रहती है इसका मतलब है निरंतर होती रहती है इसका मतलब है ह्यूमाश निर्मित के लिए ह्यूमाश निर्मित के लिए आंतर फसलों की आयु समाप्ति के बाद ही ह्यूमस निर्मिती के लिए आंतर फसलों की आयु समाप्ति के बाद ही उनको काटकर क्या करना चाहिए आच्छादन करना चाहिए कब करना चाहिए आयु समाप्ति के बाद ही आयु समाप्ति के पहले नहीं बाद ही आच्छादन करना चाहिए तो पूरा का पूरा ह्यूमस की निर्मिती हो जाती समझ में आया ये स्थिर कार्बन माने का हमारे घर में ब्याह के बाद आने वाली बहू एक बार आएगी तो उसकी और थी जाएगी है ना भागी की गई है नहीं हमारी बहू है ना स्थिर कार्बन तो साथियों हो देखिए प्रकृति में आत्महत्या नहीं बैठिए प्रकृति में आत्महत्या मुझे बताइए जंगल में एक पौधा दिखाइए जो आयु समाप्ति के पहले आत्महत्या करता हो एक पौधा दिखाइए जंगल में आत्महत्या नहीं दाने पक होने के बाद ही आयु समाप्त होगी और आयु समाप्त होने के बाद ही शरीर गिरेगा तब तक नहीं क्यों नहीं क्योंकि ईश्वर का उद्देश्य है आयु समाप्ति के बाद ही पौधे गिरने चाहिए क्योंकि उसमें स्थिर कार्बन होता है स्थिर कार्बन से विघटन के बाद ह्यूमस की निर्मित होगी भूमि बलवान होगी तो जंगल खड़े होंगे ईश्वर के उद्देश्य सुनियोजित होते सुनियंत्रित होते साथियों तो मस निर्मिति के लिए जो आच्छन के पदार्थ लेना है वो कैसे लेना है आयु समाप्ति के बाद ही लेना है दाने निकालने के बाद ही निकालना लेकिन खाना खाने के लिए कौन सा खाना लेना है जो तैयार है तो हम खाना खाएंगे एक घंटे के बाद हम फसल की तरफ जाएंगे अब धान लेंगे गेहूं लेंगे सारी फसलें लेंगे और पापलर भी लेंगे समय मिला तो गन्ना के बारे में सोचेंगे ठीक है एक पर्चा करा रहा हूं सौभाग्य से अपने मध्य में डॉक्टर दिनेश जी उपस्थित हैं आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय ग्राम्य विकास प्रमुख हैं देश भर में हर जिले में एक गांव आदर्श बनकर खड़ा हो उस दृष्टि से शिक्षा स्वास्थ्य कृषि स्वावलंबन इन सारे विषयों पर आप काम करते हैं मान्य स्वास्थ्य पालेकर जी के शून्य लागत प्राकृतिक खेती इस विषय के साथ प्रारंभ से ही जुड़े रहे हैं आपकी जहां भी आपका प्रवास होता है तो निश्चित रूप से इस विषय की चर्चा डॉक्टर दिनेश जी के द्वारा होती है श्री धर्मवीर सिंह जी लखनौती हमारे मध्य में उपस्थित है अच्छे किसान माने जाते हैं इसी क्षेत्र के रहने वाले अभी दो सूचनाएं हैं भोजन वितरण मुजफ्फर